बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्वंद्व भक्तंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे श्री नंदसमोदी श्रीनंदनंद बंदे राधिका दयम् गोपीजन सामयुक्त बिंदन मनोहर वाछाकल्पतरुवश्च पास सिंधु पतितान पाने वैष्णवभ्यो नमो नम मोक वाचा लंगो लंग हईत गिरी यहां वंदे परमा बृंदावितुषीदेव वैपिया वैकेशक्तिपदी देवी सत्वत्ई नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चीवन देवी सरस्वती तु जो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे सदानुरक्त भक्ति धैयम् सदा गौरीयपत्रश प्रकाशनेक्ति भक्तिमद जगोय सदाभवीष्टुम तीथस्प भीच्य हम पनुतपालीपूत वंदे महापुरश ते चरुणविंदुस्त सुसी तराज्लक्ष्यं धर्मीर्ज वचसा जगगारण्य मेघ दैत वधा वो वंदे चरणा ते चरणींद यदपल्लवनकमी छटा विश्वजीतकमी गपवधु स्वादर्श पूर्णागर स सागर सारमते साराधि कामी कदम का कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सियादैतगदाधर शिव सदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सियादतगदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे अजानुलुंबित तो भुजौ कन का बदत संकेकर कमलाताक्ष विश्वामु दिज बरु जुगधर मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा भतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम। नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरैर्बितीपम भुक्ति मुक्ति दिन भाव सदा नम गंगा तरंगरमणी जटा कलाप गौरी तो नारायण प्रियमदापहार बरान से पुपती भजबीशनाथ बागी सजस् वदनी लक्ष्मी से चक्ष यस हृदय संविधि िंग महमे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे ओम नमो भगवती परमहंस रसा सात चरणकमल चिन्मकर भक्तजनमानस निवासा श्रीरा चंद्रा नमो ओ नमो भगवते परमहंस रसा सात चरणकमलो चिन्मकर भक्तजनमानस निवास नमः चंद्रा नमो शिशिभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपा जी ने बताया शिलो शेव गोस्वामी अवरकुल सुतकुल में आविर्भाव होने के कारण जड़ जगत का जितना सारे अभिमान रखने वाले आदमी हैं जितना सारे अहंकारी आदमी हैं ये सुतोदीप का वुतोदेव गोस्वामी के बारे में थोड़ा नीचा भावना पोषण कर सकता है दे कैन थिंक अदरवाइज सुतोदेप गोस्वामी बाह्य दृष्टि में अवर कुल में आविर्वाद हुआ है सुतोकुल इसलिए प्रायः जितना सारे अहंकारी आदमी हैं अभिमानी ये लोग सुत गोस्वामी के बारे में उल्टा भावना कर सकता है वो नीचा है जैसे ब्रज धाम में वृंदावन राधा कुंड का किनारे शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भजन करते रहे कुछ दिन हरि कथा बोलते रहे अचानक उनके कान में आया जो वहां का कोई अभिमानी व्यक्ति रघुनाथ दास गोस्वाई रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में ऐसा कोई बात बोला जो कोई भी भक्त सुन नहीं सकता बर्दाश्त नहीं होगा रघुनाथ दास गोस्वाई के बारे में कुछ ऐसा बात बोले जो बात कोई भक्त तो समाज सुन नहीं सकता बहुपा जी ने पानी भोजन पानी सब बंद करके तीन चार दिनों से चुपचाप रोते रहे भजन करते रहे बाद में जब पता चला तो वो आदमी को पकड़ कर ले आए सब आदमी धक्का मार के जह खमाग क्यों ऐसा बोला क्या बोला था बड़े रघुनाथ दस गोस्वामी नीचा कुल में आविर्वाद हुआ था इसलिए मेरा पूर्वजों जो हैं ये पूर्वजों को ये दंडवर्त करते थे आ, कीपा प्रार्थना करते थे ऐसा करके कोई उल्टा बात बोला सुतोदेव गोस्वामी का बारे में भी ऐसा हो सकता सुतोदेव गोस्वामी स्वयं भगवत जी महापुराण में देखोगे वयम विलोम जाता इत्यादि शब्द बोला है हम लोग विलोम जाता सुतो। ये है सुतो तो ये भक्त लोग का दैन्य है भक्त लोग इतना द्वैन पोषण करते हैं जहां तक तुम्हारा दिमाग विचार पहुंच नहीं पाए भक्त लोग इतना दैन्यों का स्वरूप इतना द्वैन प्रकाश करते हैं जैसे कुछ दिन पहले भी बताया था श्रीलोक कृष्णदास कबीराज गोस्वामी कैसे दयन करते हैं पुरुषर कीट होते मुई से लोघिष्ठ इत्यादि जगाई माधाई होते मुई से पाविष्ठ पुरुषेर कीट होते मुई से लोघिष्ठ मोर नाम जेई लय तार पाप है मोर नाम जेई सुने तार पुण्य क्षय एम निर्घिन् मरे किभा किपा करे एक नित्यानंद विनु जगद माझार कृष्णदास विराज गोस्वामी कौन है साक्षात राधा रानी का सहेली प्रिय नरमा सखी लेकिन कृष्णदास गोस्वामी का जो स्वरूप है वो भी नित्य स्वरूप है दोनों स्वरूप है एक तो ब्रजमंडल का स्वरूप एक गौरमंडल का गौराग महापौर का पार्षद है सुबिराज गोस्वामी और ये कृष्णदास गोस्वामी इतना देन्य करके दैन प्रकाश किए कि हम टट्टी का जो कीरे हैं इससे भी हम नीचा है भक्त लोगों का दैन ऐसा ही होता है रूप सनातन भी ऐसा बहुत सारे दैन किए प्रसंग आए तो हम बता देंगे शिलाोपा जी कहते हैं जो सुतोद गोस्वामी पाद का दैन्य इतना तगड़ा है जगत का आदमी ये सब समझेगा नहीं और इसीलिए सुधा सरस्वती वैकुंठ सरस्वती सनकादि ऋषियों का जवान से एक सच्चा वतन निकाल दिया अनौघ जो नीचा कुल में होगा जैसे कोई भी नीचा कुल में आविर्भाव हो वो तो पूर्व जन्म का पाप का फल है लेकिन वैष्णव का ऐसा नहीं वैष्णव तो कोई भी कुल में आविर्भाव होए, इसका कोई ऐसा विचार नहीं बैठता वैष्णव किसी भी कुल में आए तो शुद्ध रहता शिल हरिदास ठाकुर के बारे में सोचो नाम भजन का ऊपर कोई भजन होता है अभी तक हुआ नाम भजन सबके ऊपर सबसे ऊपर है नाम भजन ओ ही नाम भजन का आचार्य बना दिया हरिदास ठाकुर को नाम भजन सबसे ऊपर का भजन तमाम भजन का विचार करो तो नाम भजन सबसे ऊंचा और ये नाम भजन का आचार्य बना दिया किसको सेला हरिदास ठाकुर को लेकिन बाहरी दृष्टि में हरिदास ठाकुर का आविर्भाव कहां हुआ सोचोगे तो हैरान हो जाओगे इसलिए चैतन्य चर्चा मित्र सिद्धांत तो जो है भागवत का ही सिद्धांत तो है वैष्णव कहाँ भी आविर्भाव भले कृष्ण वेदता यही सही गुरु हुआ जो व्यक्ति कृष्ण तत्व है वही गुरु आ सूतदेव गोस्वामी का ब्राह्मणत्व का कोई अभाव नहीं देखा गया देखा गया ब्राह्मण किसको बोलता है समोदमो दमो शौचो सरलता आर्जो श्राद्धा याद जो बाड़ा बारह गुण के साथ जोड़े हुए कोई आदमी है उसको ब्राह्मण बोले नॉट ओनली दैट बारह गुण से जुड़े हुए होए, तो भी नहीं होगा तो क्या होगा बारह गुण का बाद अगर कृष्ण भक्ति है या तब विष्णु चरण में भक्ति है तो होगा भागवत में इसका प्रमाण भी है समाज का आदमी ये सब विचार नहीं करते पागल का मापिक दौड़ते हैं किसी का अंदर में कोई विचार नहीं है दे आर ऑल रेस्टलेस अशांत बंदर जैसा रहता है वृंदावन में जाओ यहां यहां बंदर को देखे कभी इधर है एक सेकंड उधर उधर बंदरों को मापिक सा सारे समाज व्यस्त है इतना चंचल है जो मेंटल स्टेबिलिटी को प्राप्त नहीं करते पहला चीज तो यह है कि अपने को शांत करो शांत अवस्था में लाओ कम से कम शांत अवस्था में लाओ विचार करो भागवत ने बताया देखो बाढ़ा गुण के साथ जुड़े हुए आदमी ब्राह्मण नहीं हो सकता अगर विष्णु तत्व तो तो में भक्ति नहीं रखने वाला तो, तो होगा नहीं इसका प्रमाण सप्तम सातवास में भी है विप्रात विप्रात दिशा गुण जुता अरविंद नाभ पदार बिंद विमुखात सपचम क्या बोला विप्रात दिशुण जुता अरविंद नाभ पदार बिंद विमुखात सपचम वरिष्ठम बोले विप्रो दिशु दिषण गुण मैंने सड़ो मतलब छ छी मल्टीप्लाइड बाई टू सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू क्या होता है बाढ़ा वही तो छंद मिलाने के लिए ऐसा लिखा विप्रात दिशा गुण जुता अरविंद नाभ पदार विंद विमुखा सपचम गुण मैंने बारह गुण बारह गुण के साथ जोड़ा हुआ लेकिन अगर विष्णु चरण में भक्ति नहीं है उससे अच्छा है नीचा कुल वाला जो है सपचम वरिष्ठम सपच मतलब कुत्ता को काट के भोजन करता है रसोई करके उसका नाम है सपच सौ मतलब कुत्ता और उसको रसोई करता है फॉरेन में तो सारे खाता है कुत्ता बिल्ली सा सब बुरा यहां का लोग भी खाता है तो ये जो कुत्ता खाने वाला आदमी वो भी अगर उसका अगर ऐसा हालत हुआ कि कीपा ऐसा प्राप्त हो गया भगवान का नाम जवान पे आ गया तो वो वो ब्राह्मण से अच्छा है समझा नहीं मेरा वो जो ब्राह्मण है ब्राह्मण से अच्छा ये सपच होगा अगर ये भरी भजन करे तो टोटल जो चीज है वो है सारे ठाकुर जी का भजन का ऊपर डिपेंड करता जो जितना ठाकुर जी का भावना ठाकुर जी का चिंतन मतलब ठाकुर जी का नाम ठाकुर जी का कथा कीर्तन इसमें जोड़े हुए है वही शुद्ध है बाकी तमाम दुनिया कोई शुद्ध नहीं हो नहीं सकता एक मिसाल दे दे उदाहरण दे दे समझ में आएगा गौतम ऋषि का आश्रम में उस जमाने में गौतम ऋषि गौतम ऋषि का आश्रम में एक तो क्या हुआ था सारे ऋषि मुनि आके उदास्थान लिया था क्योंकि एक अभिशाप लगा था कि सारे ओर दुर्विक होगा एक घटना है महावारत में इतना डिटेल्स में हम जाए जाएंगे शास्त्र लुप्त हो जाएगा चारों ओर फेमिनाइन अर्थात दुर्भिक्ष फैलेगा लेकिन गौतम ऋषि का आश्रम में कुछ नहीं होगा तो गौतम ऋषि का आश्रम में जितना सारी व्यवस्था है जमीन दायदा उसमें बहुत सारे ऋषि आखे रहने रहना शुरू कर दिया और क्या है कि हमारा जो सबरी है सबरी सबरी भिल्ली बाई सबरी बाई पहले से उदात थी और सबरी का पूर्ण विश्वास ये गुरुजी बोले कि राम जी मिल जाए रामचरण का दर्शन हो जाए लेकिन भिल्ली भाई बिल्ली भाई मतलब क्या है भिल का कोई कुछ, कुछ भी खाए कुत्ता बिल्ली कुछ भी खाए सांप मार के बिल्ली लेकिन सवरी का शुद्धता किसी की शुद्धता कितना किसी को पता नहीं था एक सरोवर था सरोवर में ऋषि मुनि ने नाते थे एक दफे देखे सवरी जाके पानी ले रहा पानी ले रही है और सारे जितना सारे आदमी देखा ऋषि मुनि से गाली दिया इधर से पानी इतना गाली दिया कि सवरी डर के मारे आ गई ऊपर वो कभी नहीं जाएंगे सरोवर इतने में सरोवर का पानी जो है दुर्गंध दूषित बन चुके गाली देने का साथ साथ उसको पता नहीं वो सोचा ऋषि मुनि ने सोचा ये सबरी जैसा नीचा है वो पर्स गया तो अपवित्र हो गया देखो सर्वर खराब हो गया तो किसी को पता नहीं कैसे कैसे सरोवर खराब हो गया ऋषि मुनि उन्हें कि ये स्पर्श किया खराब हो गया बहुत दिन चले गए राम जी राम जी गुरु वाक्यों को सत्य बनाने के लिए पहुँचे और बहुत दिन हो गया बचपन से भजन करते रही बचपन से आज बूढ़ी हो गई ये घटना जो है बचपन का बात नहीं दो तो बात का बात है सबडी बचपन से भरते भर, भजन करते करते आज बूढ़ी हो गए और फिर भी रोज एक एक का फल लेके राम जी का नाम पे अर्पण करके रखते राम जी का राम जी जब आए राम जी को भोजन कराएं और राम जी सचमुच आ गए जंगल पर करते जंगल में गए ना चौदह साल के लिए और राम जी आ गए रामजी आने का बाद तो आश्रम में हल्ला मच गया एकदम सबरी तो एकदम आंखों में देखता भी नहीं अच्छा ऐसा बुरी हो गई और सबरी को कीपा करने के लिए राम जी पघारे इसके बाद सबरी पूजन की और रामजी बोले सरोवर से पानी ले आओ सब ऋषि मुनि खड़ा है और सबरी डरने लगे अब तो पहले पानी स्पर्श किया तो गाली दिया अब क्या राम जी बोला जाओ पानी ले आओ वहां से सवरी क्या करे ठाकुर जी सहम आदेश कर रहे हैं कि पानी लाओ सवरी डरते डरते फिर भी गए पानी जब पानी में हाथ लगाए तो पानी का सरोवर पूरा पहले कमा पर सच हो गया पूरा ऋषि मुनि जो है वो लोग तो हैरान हो गए पर तो हमारा अपराध हुआ सवरी के चरण में हमारा अपराध हुआ तभी ऐसा हुआ तो ठाकुर जी गुहक चंडाल का नाम सुने होंगे रामायण में तो सारे ऐसा है हरिदास ठाकुर चैतन्य लीला में तो वैष्णव का ऐसा है कि कोई भी कुल में आविर्भाव हो तो कृष्ण तत्व व्यद्ताज सही गुरु है ये समझ के चलो जो श्लोक दे के हम शुरुआत किया था उसका थोड़ा माने बोल दे उसका बात बहुत जल्दी आगे जाना पड़े ॐ नमो भगवते परमहंस रिदो चिन्मकर भक्त जन मनुष्य निवासायु श्री रामचंद्र नमो नमः इसी को देके शुरू किया था कौन लिखा ये श्लोक कौन लिखा साक्षात श्रीधर स्वामी जी श्रीधर स्वामी जी लिखे कब लिखे बस श्रीमद्भागवत जी महापुराण का टीका लिखने का पहले ओ नमो भगवते परमहंस रसादित चरण कमल चिन्मकर भक्त जनमानस निवासाय श्री राम नमो नमो श्रीमद भागवत महापुराण का जो टीका है टिप्पणी है लिखने के पहले सीधा सही पद ऐसा नहीं। अब बाकी जो समाज है समाज का आदमी है जिन लोगों का ऊपर पक्का कीपा नहीं है वो लोग सोच में पड़ गए अरे साक्षात भागवत जी का टीका लिखने बैठे और राम जी का बंदना किया कि क्या कारण है भाई और कोई कोई ऐसा आदमी है कि अपना लिखने में राम जी लिखा को मिटा दिया देख कृष्ण बैठा दिया हम तो हम हमारा भी चिंता हो गया कैसे हो सकता पुराना टीका में अब बाद में हम छानबीन किया बहुत इधर उधर छानबीन किया पुराना कौन सी लेखा है और ढूंढते ढूंढ हमको पीला इसमें राम जी है बाद में पता चला ये राम जी लेखा को किसी ने दूसरा एडिशन में मिटा दिया मिटा के कृष्ण बैठा दिया क्यूँ ओलो हृदय में ऐसा संशय पैदा हुआ कि राम क्यों रहेगा यहाँ तो भागवत जी का प्रसंग है कृष्ण जी का है तो राम जी रहना नहीं चाहिए वो गलत कुछ गलती से हो गया होगा तो इसका मिटा मिटाके रामजी बैठा दिए बाद में हम छानबीन करके पुराना से पुराना देखा तो देखा ना ये इसमें तो राम जी है उसके बाद हमारा बंशीधर बंशीदास जी बंशीधर जी का टीका का बारे में पता चला तो हमारा समझ गया हम तो समझ पहले थोड़ा डाउट आया था किसलिए सिदर साईपाद जी राम जी का वंदन की ये तो भागवत जी महापुराण ने इसका टीका में भागवत का ठाकुर जी राम जी कृष्ण जी का भगवान नंदन नंदन का वंदन कर देते बोले श्रीधर साई पाद सीधर साईपाद का टीका का ऊपर टीका टीका का ऊपर टीका किया कौन बंशीधर जी बंशीधरी टीका बंशीधर जी बड़ा प्रेम से उसका व्याख्या की बोले महाराज इसका कारण ये है जब भी हम जानते हैं कि राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं एक ही तो है कि रस का विषय में लीला के विषय में थोड़ा फर्क है बाकी तो जो राम वही कृष्ण लेकिन राम जी का नाम क्यों लिया बोला इसलिए लिया श्रीमद भागवत जी महापुराण अन अगाध सुमुद्र है जो हमने तमादिदेव पुरुषो पुराणम माल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुन्द्र से तुम भयाम हे भगवतो स्वरूपम अपार संसार समुन्द्र से तुम ये श्लोक का याद हो गया किसको सीधा साई पात समुद्र सेतु समुन्द्र में सेतु लगाओ समुद्र तो फार नहीं कर सकोगे समुद्र में सेतु लगाओगे सेतु अगर करे जैसे राम जी सेतु बंधन किया रावण को उद्धार करने के लिए पत्थर दे के हनुमान जी और सारे राम जी का पत्थर पत्थर को को राम राम राम राम पत्थर को पानी में फेंका और पत्थर तैरते रहे और पूरा ब्रिज बन गया ब्रिज बन गया ना वो ब्रिज अभी भी है अभी भी कैसा है, है? बोले इंटरनेट से हम देखा एकदम समुन्द्र के नीचे पत्थर का जो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग दिखा है अभी भी पूरा लंका से लेकर सेतु से बंधन इधर जो है पूरा रामेश्वरम तक नीचे पत्थर है क्यों राम जी जब लंका जय करने के बाद वापस जा रहा था सुमंदर ने पत्नी बाबू काहे को हमको बंधन करके जा रहे है हमको भी खोल दो थोड़ा हमारा तो बंधन हो गया अब बंधन करने का भी बात आएगा समुन्दर को बोला ऐ समुंदर और समुन्दर मान नहीं रहा तो राम जी एकदम तीर लेके बोला तो आ खत्म कर देंगे तब पैर में आके पड़ा और ठीक है प्रभु जी हमारे ऊपर संत बंधन करके जाओ लेकिन हमको जाने का टाइम बोला हमको छुड़ा दो हमको क्यों बंधन करके जा रहे तो छुड़ा दे वो जो बंधन छुड़ा दिया तो पत्थर धीरे धीरे नीचे चला गया नीचे वाला पत्थर अभी भी है तो जो भी है सीधा स्वामी जी चिंतन किए ये भागवत जी महापुरा समुंदर है समुंदर को पार करने के लिए सेतु बंधन किया था श्री राम जी ने तो राम जी का चरण में क्यों ना हम प्रार्थना करें हम भी थोड़ा सेतु बनाए कि भागवत जी तो आघात आनंद तो समुद्र है तो उसको थोड़ा पार करके मीनिंग इसका जो अर्थ है इसको बैठाने के लिए राम जी का बंदन करें कि हम भी सेतु पार कर जाए क्योंकि ये तो भागवत जी का कोई पता ही नहीं चलेगा ऐसा भाव लेकर बंदना की इसलिए श्री राम चंद्रायन मत्यादि इसमें कोई डाउट नहीं है और जितना सारे तर्क उठाने वाला आदमी हो तो तर्क करते रहेगा यम रवय ने दैपायनो पुत्रेति दही पा नीरह तरवाजुहा पुत्रे तन्मयतया तर्विनेदु यां सर्वूतहृदय मुनिम तस्विश्रुतिसारेक मध्यात्दीपमतिर सामध्या संसारिण कर यहो पुराण त्वं व्यासोन पुरु मुनिना अब ये जो दो श्लोक है इसमें सुतोदेव गोस्वामी अपना गुरु जी का महिमा प्रकट किए गुरु जी कौन है सुतोदेव का सुतो जी का गुरु जी सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी जी का ऊपर बड़ा भारी कृपा हुआ सुखदेव गोस्वामी क्यों परीक्षित महाराज का पास जो प्रवचन चल रहा था तो सुदेव गोस्वामी गुरु जी का सामने बैठा एकदम कई प्रमाण है सुतदेव का ऊपर सुत्रदेव का ऊपर सुखदेव गोस्वामी का बड़ा भारी कृपा भाई गुरु का कृपा जिसका ऊपर हो जाए तो उसका लिए कोई भी असंभव नहीं गुरु कृपा के द्वारा सभी संभव है असंभव बोल के कोई तुलसीदास जी ने बताएं बिन गुरु भवन निधि त्वरई न कोई और दूसरे जगह लिखा तुलसीदास जी बिनु सतसंग तरई न कोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई आप सोचोगे साधु संग आ गया तो हम मिल लेंगे ऐसा नहीं बड़ा मुश्किल से मिलता है बहुवीर सुकृति पूर्व संचितोई पूर्व पूर्व जन्म का सुकृति पुंजीभूत हो जाए जबी साधु संघ होता है साधु संघ ऐसा नहीं होता हो गया साधु संघ पैसा दे के बुलाए ऐसा नहीं बड़ा मुश्किल से होता है। वो भी राम जी का कीपा हो तो राम जी का अगर कीपा ना हो तो साधु साधुसंग कभी नहीं मिलेगा अगर साधु संघ जोर जबरदस्ती जो मिलान के जाओगे उल्टा हो जाएगा साधु संघ होगा ही नहीं साधु मतलब साधु संघ मतलब क्या है भागदौड़ी करने से होगा नहीं साधु संग मतलब साधु का स्वरूप का अनुभव हो जाए और उसका जो कृपा है हम लेने के लिए तैयार हो जाए दोनों ये साधु संघ बहुत साधु संघ किया पैसा दे बुलाया उसका फिर क्या फायदा हुआ हुआ नहीं फायदा बिनु सद संगो तरई न कोई राम कृपा बिनु सुलभ न सुई ये बात सही है सूत्यदेव गोस्वामी अपना गुरुजी का वंदना की बड़ा भारी सुंदर भले योगी जन्म का साथ साथ ही मैया का कोख से जन्म ली और जंगल का उच्चर भले मैं ऐसा तो सुना अजब की बात कह रहे हो हम हां ऐसा ही है सोलह साल तक मैया का कुक में बैठे रहे और जब सोलह साल का बाद ठाकुर जी बोले बाहर आप नहीं आएंगे क्यों बोले बाहर आए तो माया पकड़ेगा माया पकड़ेगा ना सबको पकड़ाना माया पकड़ेगा ये बिना माया पकड़े कोई नहीं है माया पकड़ेगा इसलिए सुखदेव गोसाई बोला हम नहीं बाहर नहीं आएंगे अब आ, यहां तो ठीक हो ठाकुर जी का चिंतन है बड़ा ध्यान लगा के बैठा हूं बोल ना सोलह साल हो गया बाहर आ जाए ये भी कोई बात हुआ ठाकुर जी बोला देखो आशीर्वाद रहा मेरा तुमको तो माया नहीं स्पर्श करे और हम अगर माया ने स्पर्श करे बोले तो ये भी हमारा सिद्धांतों का तोड़फोड़ हो जाएगा क्योंकि माया तो इस जगत में जन्म का सता थोड़ा बहुत पकड़ेगा और ठीक है एक राई का दाना जैसे गौ माता का सिंह में दर्द हो तो कितना समय तक रहेगा एक राय का दाना सोरसों का दाना लेके गौ माता का सिंह में धर्ड तुरंत गिर जाएगा गिर जाएगा ना बोले इतना समय तक माया पकड़ेगा बोलो कुछ भी नहीं ठीक है तब तो ठीक है मैंने मतलब पकड़ेगा ही नहीं तो तो बाहर आया कौन सुखदेव गोस्वामी बाहर आने के बाद कौन माता कौन मेरा माता कौन पिताजी है देखने कोई इंटरेस्ट न ही वॉज लेस इंटरेस्टेड अबाउट इट कौन मेरा पिता है कौन मेरा माता है देखने का कोई जरूरत है तुरंत आबीर बाप तक साथ साथ मैया कोख से निकाले और एक ठहर जा थोड़ा संस्कार तो होने दे नहीं संस्कार का दर्ज फिर चले गए जंगल में समझा मेरा संस्कार हो रहा है ना बच्चा जन्म के बाद उसका सफाई होता है बहुत कुछ होता है बोलो वो सफाई का कोई जरूरत है ही नहीं सीधा चला गया कहा जंगल में इसीलिए बोला यंग ब्रवयंग मनोपेत मनोपेतमेत कृतम अपेत कृतम मन कृत वो संस्कार कर्मों उसका हुआ है अपेत कृतम द्वीपायन विरह का तो ऋषि जी वो एकदम चिल्ला से लगे हे पुत्रो पीछे आजा सामने आजा चिल्लाते रहे और वो सुने ही नहीं पुत्रे थी तया पुत्रे थी तनुमय तया तर वो अभिनेंग सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मी और पुत्र पुत्रो, पुत्रो बोल के चिल्लाते चिल्ले पीछे गए और दुनिया का आदमी सोचेगा तो हमारा वापी के बेज़ जी तो तो नारायण अंश नारायण है सकता ना ना ना ना? भी सब होता तो नारायण बोले बैसदेव जी पुत्र का पीछे पीछे गया हम अगर पोता पोती को प्यार करें महाराज बड़ा कड़ा बोलता है बोले महाराज ये बात नहीं सुखदेव गोस्वामी कौन है किस लिए वैष्देव गोस्वामी पीछे दौड़े इसका बात तो सुनो उसके बाद फटक चलेगा कि हम क्या हम कौन है और बैषदेव जी कौन है वैष्देव जी कोई मामूली है उसका कोई मोह हो गया शोक हो गया वो इसलिए पीछे जा रहा था वैष्देव जी को 100 परसेंट पता था कि ये लड़का जो है ये इसको अगर पकड़े तो भागवत तो रस जो है वो रस को इस आधार पर रखा जाए ये पात्र है भागवत जो रस है ये एकमात्र पात्र है जन्म से ही परमंश है जन्म से ही परमश कुल चुड़मणी है किसी भी हालत उसको रोका जाए तो यही एक पात्र है जिसका अंदर में भागवत नामक जो रस है सारे रस का इंटैक्ट एक बूथ भी खराब नहीं होगा पूरा उसका अंदर रख सकता पता था इसलिए उसको लौटाने के लिए विचार किया वो तो वो अगर लौटे तो प्रवचन करते रहे और तारा दुनिया में भागवत का प्रचार हो जाएगा अर्थात ठाकुर जी का सेवा के लिए भागवत जी का सेवा के लिए ही बैजदेव जी पुत्र का पीछे दोरा और कोई कारण नहीं तुम्हारा तो लड़का का पीछे दौड़ने का मतलब एक लड़का साधु होते जाए बड़ा भरे रोना शुरू कर दिया माता पिता बोले क्यों अगर संत बन जाए कोई लड़का तो मैं आ गया एकदम हो गया खत्म पागल कमा भी क्या हुआ अगर लड़का फॉरेन जाए नौकरी करने तब कुछ नहीं कर बोलेगा तब तो आनंद है लड़का फॉरेन में है जहां दस हजार किलोमीटर दूरी है तब भी कोई बात नहीं तब कोई दुख नहीं कैसा माता जी और साधुन के भारत में रहे भजन करे वो बर्दाश्त नहीं होती कैसा बुद्धि में या लोग विचार देखो तो ये जो है ये पुत्रित तनुमया तो करो वो अभिनय दू आर ऐसा चिल्लाते रहे बैसदेव गोस्वामी जी और सारे जितना पेड़ पौधा है पहाड़ी चट्ट सबसे सब जगह से एक इको आ रहा है जैसे आपका लगेगा इको कि इधर इको बोला नहीं क्योंकि वो सब उत्तर दे रहे है जब जैसे गोस्वामी हे पुत्रो हे पुत्र बोल रहा रहे पुत्र है हैं। आजुहा अब चिल्ला रहा है तो अब जैसे लगता मानो कि ये सारे पहाड़ चट्टी पर्वत और सब पेड़ पौधा जो है उत्तर दे रहा है क पुत्र क पुत्र क पुत्र कौन किसका पुत्र है किसका पीछे दौड़ रहा है, क्यों बैजदेव गोस्वामी सर्वभूत हृदय में प्रविष्ट हो सकता समझा नहीं बैजदेव गोस्वामी ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सचती न कंकती ऐसा अवस्था प्राप्त की बैजदेव गोस्वा सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सचती न कंकती ये जो अवस्था है ये सुखदेव गोस्वामी की ऐसा अवस्था सर्वभूत में भजन करते के तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूत मतलब ब्रह्ममय हो गया तो जितना सारे पेड़ पौधा है जैसे कि लगता है ये अपना शरीर को छोड़ के लगता है सारे ये जो भूतो सारे ये जो है पेड़ पौधा है पहाड़ी चट सब में अनुप्रविष्ट हो गया और मानो की उधर से उत्तर आ रहा है कि कौन किस्सा पुत्र ऐसा होता है ब्रह्मभूत प्रसन्यात्मा आय सानुभाव अखिलसारेकम आध्यात्म दीप मत तिथिशतम तम अंध्यम संसारीनम कर पुराणुजम त्यासोनुमजामी उपजामी गुरु मनी न गुरु बोला कौन बोला सुतोदेव को स्वयं गुरु माना सको श्रोत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के गुरु में सानुभाव अखिल श्रुति सार में अपना अनुभव से पुष्ट अखिल श्रुति का जो सार है आध्यात्व तो दीप है प्रदीप आदि प्रदीप आध्यात्व तो दीप अपना अनुभव के द्वारा सारे श्रुति आदि का जो निचोर है आध्यात्व तो दीप यो की जगतवासी का उद्धार जगतवासियों का उद्धार के लिए तिथिशतम माने तम अंधम अंध तमो तमो अंधेरा छा गया ना जगत में ये अज्ञान का समुन्दर है ये समुन्दर अज्ञान का समुन्दर को पार करने के लिए संसारीनम नम करुणा यह संसारी जीवों का मंगल के लिए संसारीनम कोरोना यह पुराण गुजम अर्थात ये भागवत महापुराण जिन्होंने प्रकाश किया सुंदर अपना अमृतमय प्रवचन के द्वारा ऐसा जो है मेरा गुरु जी का जो लक्षण पहले बताया ये जो व्यास सोनू व्यास जी का जो पुत्र है ये सुखदेव गोस्वामी ये गुरु का चरण में गुरु जी का चरण में पहले हम दंडवत करें त्वंग उपयामिम उपयामिम एकदम परिपूर्ण स्वर्णागत होकर उपयामिम परिपूर्ण स्वर्णागत होकर गुरुचरण में दंडवत करें और गुरुचरण में गुरुचरण का सामने ही बैठ जाए क्योंकि गुरुचरण से जो दफा हो जाए गुरु वैष्णव का चरण से जो आंखें मोर ले मुंह मोर ले उसका जिंदगी खत्म गुरुचरण से जो अपना मुंह को मोड़ लेता है वो उसका खत्म उसका कुछ नहीं होने वाला संसारी नम को यह पुराण गुजम त्वांग व्यासुमुमिम गुरुम मुनि नाम मुनिनाम जितना सारे मुनि ऋषि है देखो क्या टाइटल दिया बोले गुरुम मुनि जितना सारे मुनि ऋषि है तमाम मुनि ऋषि चाहे व्यास पराशर धोमो हैं, जो भी ऋषि है है ना सारे जितना सारे ऋषि मुनि हैं सब मिनी ऋषियों का गुरु है अब सोचो क्या बात है काल का लड़का है 16 साल का उम्र पूरा बोला दुनिया का जितना ऋषि मुनि है बोले त्व बोन गुरु मुनि नाम आप मुनि नाम बोलते तो कोई तो रेस्ट्रिक्शन किया नहीं को ये मुनि का गुरु है वो मुनि का गुरु ने ऐसा तो बोले गुरु मुनि नाम मानी ओपन टर्म खुला शब्द है पूरा दुनिया में जितना सारे मुनि ऋषि है सबका गुरु है कौन ये सुखदेव गोस्वामी ये आप पता करके लो अब ध्यान से ये सब बात को सुनना किसका बात सुनने बैठे हो सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन भागवत जी का ऊपर नारायणम नमस्कृत्य नरन चिव हो नरोतम देविंग सरस्वती वैसम तत्ज यो हो नारायण नारायण नमस्कृत नारायण नारायण नारायण नारायण का किया नारायण नमस्कृत नरोत्तम इसके द्वारा क्या क्या आता है बौद्धिकाश्रम में नर नारायण का वोता सुने हो और पहले भी हम दो दिन पहले कह चुके कि इन की जो नर नारायण नर, ऋषि हैं पुराणों में है कि नारायण ऋषि संक्षेप रूप में भागवत जी का जो स्वरूप है नारद जी का पास बोला था ये आया तो बुद्धिका सम में नर नारायण ऋषि है उसका बाद जो बैसदेव जी है देवी सरस्वती जो निशिंग भगवान का जवान पे सरस्वती दिव्य सरस्वती रहती है बागी सदनी लक्ष्मी यस छसी ये बोला ना बागीशा बाग देवी बागीशा लक्ष्मी जस्व चौ नी सिंहदेव है तो नारायण नमस्कृत नरोतम तो बद्रिका समय नवर नारायण अवतर ऋषि उसका वेद्यास का प्रादुर्भाव इससे पहले नवर ऋषि तत्पर देवी आद्याशक्ति सरस्वती उसके बाद शास्त्र का उद्दिष्टा देवी जो सरस्वती उसका दंडवा तो बोला चकार इत्यादि किया देविंग व्यासम इत्यादि और ये जो नौरोम बोला है ये नौरो नारायण दो है ना वही ठाकुर जी का स्वरूप है एक नरो बन एक नारायण बन के एक नौरो बन के नौरों के साथ वो उसका ही वंदना किया एक साथ नौर तो ये जो है संसार को जय करने वाला जय ग्रंथो जय ग्रंथ किसको बोलता है जय ग्रंथ किसको जयंती बोलता है ना जयंती शब्दों भगवान श्री कृष्ण छोड़कर और संसार को पार लगाने वाले भगवान का शब्दोब्रम्हों का जो स्वरूप है भागवत जी महापुराण आदि जय ग्रंथों जो है ये जयंती शब्दों संसार में आजकल पागल का मापी यूज किया जा रहा रविंद्र जयंती है ये जयंती है फलाना जयंती है ऐसा होता नहीं जयंती शब्दों जयंती शब्दों जो है दूसरे जगह यूज करना उचित नहीं है इस सिद्धांत तो विरोध है जयंती शब्दों एकमात्र नि, नित्य भगवान जो है ये जो ठाकुर जी है ठाकुर जी के बारे में यूज किया जाता है और भागवत जी महापुराण संसार पार करने के लिए सर्वख तो है ही है साधन है तो इसका लिए यूज किया जा सकता है जय ग्रंथ तो है लेकिन जयंती शब्द एक बात तो कृष्ण जन्मतिथि छोड़कर है भगवान का जो आविर्भाव ये छोड़कर दूसरा जगह यूज होता ही नहीं लेकिन समाज को क्या कहें ये लोग तो यूज करते रहते हैं सवई पुंसा परो धर्म यतोभक्ति रधु खजे अहिथुक्य प्रतिहता जयात्मा सुप्रसिदति सवई पुंसान यतो यतोभक्ति रधु खजे अहि तुक्य प्रतिहता ये भागवत जी महापुराण के बारे में बताया सौ बी पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रधो खजे सबोई वही मतम निश्चित में गारंटी निश्चित पूर्ण रूप से जान लो सौ पुंसाम परो धर्मो इसी को ही परोधर्म बोला है धर्म तो बहुत है देह धर्म है मन धर्म है समाज धर्म है लौकिक बहुत सारे धर्म है, है ना लेकिन परोधर्म एब्सिल्यूट धर्म जो है ये कौन है कौन सी है ये एप्सुल्यूट धर्म है भागवत धर्म इसी के बारे में ही बोला गया सौ परोधर्म यही परो धर्म परो धर्म, धर्म, भागवत, धर्म भागवत धर्म बोला जाएगा यो की अधक्ख जो भगवान का सेवा के यूज होता है सौ क्या किस लिए तो भक्ति य तो मतलब जिसके द्वारा जि, ज, जिसके द्वारा एकमात्र अधक्ष जो भगवान में ही भक्ति भ्वज धातु मतलब सेवायाम सेवा, सेवा। अर्थात जो एकमात्र भगवान का सेवा के लिए तू भाई अपराखित भगवान का सेवा के लिए जो व्यवस्था है वही भक्ति भक्ति शब्दों को विभाग करो व्याकरण में भ्वज धातु से आता है भज मतलब सेवा तो भक्ति मतलब सेवा करना रही ठाकुर जी का सेवा कौन सी सेवा यह तो भक्ति अधक्षजी दो शब्दों आता है एक तो अधजो एक तो अखजो हम थोड़ी सी शब्दों में बताएंगे क्योंकि टाइम खूब कम है अधक्षजो और अख जो।, जो मतलब जो मेटेरियल वस्तु है चारों ओर दिखाई पड़ता है ठाकुर जी का स्वरूप मंदिर वैष्णव ये सब छोड़ के बाकी दुनियादारी का जितना चीज है नासवान चीज जो चीज इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है भगवान श्री कृष्ण गीता में बोला है? क्या बोला बजे इंद्रियों के द्वारा अनुभव करने का विषय इसमें बुद्धिमान व्यक्ति कभी रमन करते नहीं हैं ये बोला ना गीता के श्लोक व्याख्या किया था ये ही संस्पर्शा भोगहा बोला था ना श्लोक भूल गया सब भूल जाते ये ही संस्पर्शजा भोगहा दुख जनय एवते ये दुख दान करने वाला है ये ही संस्पद सजा होगा टेंजिबल जो सुख है अनुभव करने वाला तुम्हारा इन त्वचा का द्वारा स्पर्श सुख आंखों के घर का देखना कानों के द्वारा सब मेटेरियल सुख जो है, एंजॉयमेंट है ये ही संस्पर्द सजा होगा दुख जनो ये वे ये दुख दान करने वाला है क्यों आद्यंत बन तो ये सुख का स्टार्टिंग है और एंड है अभी शुरुआत हुआ दो मिनट बाद खत्म उदाहरण दिया था ना परीक्षा में पास वार डिस्टिंग ले, डिस्टिंक्शन लेके पास किया एकदम मिठाई का बार आ गया आनंद से नाच रही है मैया बाद में बच्चा वो लड़का स्कूटर लेके पिताजी से गया हाईयो अब दोस्तों का घर खबर देने के लिए हाईयो आया तो गाड़ी मर दिया पूरा डेट तो अभी आनंद आनंद का बार अभी दुखी समुद्र में गिर गए तो ऐसा ही ये जगत का जो सुख है जो आनंद है जो एंजॉयमेंट है एंजॉयमेंट तो जरूर है नहीं तो क्यों संसार करता है आदमी ये जो सारे संसार जो संसार में घुस सारे आदमी जो संसार कर रहे तो जरूर सुख है वो कैसा सुख है बोले अभी है अभी नहीं अभी हंस रहे हो दो तो मिनट बाद रोना पड़ेगा ऐसा सुख है आदिंत तो तो, ये आदि है अंत तो है आदि में शुरू अंत है ऐसा तो सुख बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं ये सुखों के लिए बेचैनी पैदा बेचैनी पैदा हो जाता है दिल में लेकिन होना नहीं चाहिए होनी नहीं चाहिए जो भी है इधर जो है जो अधिक जो वस्तु कौन है अधख जो वस्तु जो आंखों के द्वारा देखा नहीं जाता कानों के द्वारा मुश्किल से गुरु वैष्णव का कान सुनते सुनते दिखा जाने का बाद धीरे धीरे समझ में आएगा दिखा का पहले तो हो शब्द ब्रह्मों का यह हम सिद्धांत की बात कह रहे जे सुनते सुनते थोड़ा अनुराग आएगा तो समझ में थोड़ा बहुत पूर्व सुकृति है उसके बाद क्या होगा वो गुरुचरण आश्रय के लिए व्यस्त तो होगा ये सूक्ष्म सिद्धांत तो है ध्यान से सुनना ये सिद्धांत तो बाजार में आएगा नहीं अगर देखा गया कि कोई आदमी मंदिर में डेली आता है मंदिर में आता है माथा टेकता है गुरु विष्णु को थोड़ा ढूंढ थोड़ा दान देता है महाराज ये ले लो ये लो लो एकादशी भी थोड़ा इच्छा जोर जवस्ती कर लेती है लेकिन दिखा नहीं लेते पिछले दस साल से पंद्रह साल से यही कर रहा है मंदिर में आए और थोड़ा बहुत कथा में बैठे इधर उधर भागे सब कर रहे तो गुप्त सिद्धांत ये है तो उसका भक्ति नहीं है श्रद्धा नहीं पैदा बोले तो महाराज कैसे वो तो आता है मंदिर में ये गुप्त सिद्धांत बाजार में नहीं मिलेगा सूक्ष्म सिद्धांत है एकदम सिक्रेट सिद्धांत जीव गो साई पाल लिखे वो अगर मंदिर में आए सत्संग करे कथा सुने तो हम तब समझेंगे वो कथा सुना उसके अंदर में वास्तव श्रद्धा पैदा हुआ जबकि उसका अंदर में दीक्षा लेने के लिए गुरु का लिए गुरु का अन्वेषण शुरू हो जाएगा हमको गुरु चाहिए जो हमको मार्ग दिखाए जब तक ये व्यवस्था ना हो तब तक उसका वास्तव श्रद्धा नहीं है जिनको से हम स्वयं वो है नहीं वो नाटक है वो नाटक है वो आ रहा है मंदिर में घूमता है सब कुछ करता है सभी लेकिन वो वास्तव श्रद्धा नहीं है तो कितना शुद्ध सिद्धांत तो देखो तो ये अधख जो वस्तु जो है जो ये प्रपंच का वस्तु नहीं है प्रकृति के परे एकदम कौन सी अवस्था में है ठाकुर जी धाम में फिर ये जो विषय है इसका बारे में जीवो का सही बात सुंदर बताए तो समझ गया आप जो हमारा इंद्रियों के द्वारा अनुभव होने वाला जो वस्तु है सारे अधक, जो जो ख, नाश्वा, अधक्ष अक्षज वस्तु अक्षजो मैंने खैशील नाश हुआ अधक्षजो का व्याख्या थोड़ी सी हम शब्दों में कर दे थोड़ा तो थो किया बाकी कर दे अधज ज्ञानमत अक्षज ज्ञानम तथा तथा इंद्रिय जो ज्ञानम जेनो इति कैसा व्याख्या हुआ अधत अक्षज ज्ञानम जो खैशील जो ज्ञान है तुम्हारा जो तुम्हारा जो बुद्धि है विचार है तमाम जितना सारा एडुकेशन किया है उसके द्वारा मेंटल स्पेकुलेशन विचार चल रहे हम पहले भी बहुत सभा में ये बात को शिक्षित समाज का सामने पेश कर दिया क्या है, है? आपका जो विचार है ये भगवान तक नहीं जाएगा स्पर्श नहीं करेगा विचार भगवान तक जाने वाला नहीं तो इसलिए औधक कृत अख्ञान तथा इंद्रनोम जैनो जिन भगवान के द्वारा तुम्हारा खैशील जगत का जो ज्ञान है ये ज्ञान धक्का लग धक्का लग, लगते हुए जगत में वापस आता है ठाकुर जी को जानने के लिए जो ज्ञान तुम एक ये ये जगत का ज्ञान यूज कर रहे हो ठाकुर जी उसको एक लात लगाकर अपना महिमा में स्वयं प्रतिष्ठित है अर्थात एक शब्द ये है कि जो ये मेटेरियल जर जगत का किसी भी ज्ञान विधवा के द्वारा जिसको जाना नहीं जाए उसी को ही अधक्ष जो भगवान बोले लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ द रेपल्यूट्रूथ ये बात को हम अक्सर भरे सभा में एजुकेशन एडुकेटेड सोसाइटी में हम बोलते लॉजिकल इंटरप्रिटेशन केन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ द और अपरागिक जगत का विषय में जानकारी लेना चाहो जानना चाहो तो आपका पैसा का बुद्धि पैसा का बल और शरीर का बल जन बल धन बल विद्या बल जितना भी है सारे फेंक फाक के आ जाओ नंगा हो क्या हो जो हमको आएगा ना चिरहरन आप सोचिएगा वाह बा भगवान कैसे नंगा लीला ले लशु लोग है जो ऐसा व्याख्या करता है पशु लोग भागवत प्रवचन के लिए बैठते हैं ये व्याख्या नहीं है सुनोगे तो हैरान हो जाओ ठाकुर जी तमाम दुनिया का माली भगवान है साक्षात ठाकुर जी को क्या परा ये सब फालतू चीज कोई समझे नहीं भगवान से कृष्ण का लीला इसी का ऊपर हम ध्यान देंगे दसम स्कंद से लेकर धीरे धीरे ग्यारह स्कंदा इस, इस जो अधिवेशन चल रहा है एक महीना का इसमें ज्यादा हम प्रेसर फोकस रहेगा मेहरा जी सब बिचार एक एक समय एक एक विषय के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है जो भी है अभी अब समझ में आ गया जो वस्तु कौन है अख जो वस्तु कौन है, है और वो अधक्षज वस्तु का जो सेवा इसमें मन लग जाए सौ पुंग संपर हो धर्मो यथो तो भक्ति अधक्ष जो, जो भगवान में लग जाए मन बुद्धि जितना सारे सेवा इंद्रियों के द्वारा सारे हो जाए और जो अहितु की अप्रतियता जो सेवा में कोई हेतु नहीं है सेवा कोई हेतु करता है ना ठाकुर जी ये कर दे तो हम भोग लगाएंगे नहीं तो लगाएंगे नहीं निशिंग भगवान हमारा इनकम टैक्स समस्या का समाधान कर दे तो हम ए, एक बीस के जी दूध का भोग लगाएंगे ये हेतु मूलाभूति ये ये भक्ति नहीं हुआ ये तो बिजनेस हुआ इसको बिजनेस बोला जाता है ठाकुर जी तुम ये कर तो हम ये करेंगे ये तो बिजनेस हुआ ये भक्ति नहीं हुआ अहेत् की अप्रतिहता? इसमें कोई हेतु नहीं रहेगा हेतु नहीं रहता है बिल्कुल जो भक्ति करता है बास्तव कोई कारण नहीं कारण है नहीं फिर भी कारण है ठाकुर जी अनंत जगत का आधार है मेरा स्वामी है ठाकुर जी सर के दूसरा कोई स्वामी है ही नहीं स्वामी बना के बैठा लिया आप जिंदगी में स्वामी कोई है ही नहीं तमाम दुनिया का एक ही स्वामी है स्वामी शब्दों का अर्थ किया है सामी शब्दों का व्याख्या करो तो क्या आएगा जो समूह मृत्यु से मौत से हमको बचाए, उसका नाम सामी। हमारा रक्षा के लिए जो हर हालत में तैयार है उसी का नाम सामी। है जगत का सामी, जगत का सामी मर गया और पत्नी जो की है, हमारा क्या आता है अब तो सामी नाम दिया सामी तो सामी का क्या हुआ सामी चला तो ये जो स्वामी है भगवान ये ऐसा स्वामी नहीं है जो आपको रोने का समुन्द्र में फेंक कर चले जाए हैं ऐसा नहीं ठाकुर जी ऐसा है उसी हिस्सा तो ये जो है बोलते अहित अप्रतियहता अप्रतियहता शब्दों का व्याख्या सुन लो जैसे गोमुख से गंगा बहती हुई पहाड़ी चट्टी से धक्का लगते लगते देखोगे तो घबरा जाओगे उधर तो जाओगे नहीं वहां तो पहुंचना तुम्हारा मुश्किल है डर लग जाए, ऐसा। इतना बड़ा बड़ा पत्थरों के साथ धक्का लगते लगते एकदम बहती हुई आ रही है किसी भी जगह गंगा को रुकना संभव नहीं गंगा जी बहती हुई समुन्दर का वो कोई भी बाधाएं आए भगवत का भजन में वो बाधा करने महाराज सुबह के टाइम में टाइम नहीं मिलता आता नहीं कथा में तो यही बाधा जो है ये तुम्हारा बाधा हो हाँ गया ये भक्ति नहीं हुआ भक्ति जो है वो कोई कॉजलेस हम सुनेंगे नहीं ऐसा होता ना जर जगत में कोई देखो कोई छोकड़ा कोई छोकड़ी के साथ प्यार कर लिए वो मानता ही नहीं किसी भी हालत पहुंच जाए उधर बहाना बना के पहुंच जाए तुम तो महाराज वो संभव है कथा में संभव नहीं है बहाना बना के पहुंच जाए वहा स्कूल जाती हो आ पहुंच गया उधर डूटा बोल के तो क्यों क्योंकि हृदय का एक ट्रीमेंडस एट्रैक्शन है एक तो हृदय का ऐसा ट्रीमेंडस एट्रैक्शन है इिसिस्टेबल इसको रोका नहीं जाए ऐसा दुरंत तो वो मानता नहीं रोक।, रोक टोक कौन रोक टोक मानेगा नहीं या जो है ऐसा ही है ठाकुर जी का ऊपर प्रीति है जो लोग संत महात्मा वास्तव प्रीति किया तो उसका भक्ति ऐसा ही है किसी भी हालत से उसको रोका नहीं जाएगा चाहे तमाम दुनिया खिलाफ चला जाए महाराज बड़ा कड़ा प्रबोचन देता है कोई मार जाओ ठीक है अच्छा है <laughs> कोई बात नहीं हो तो ठाकुर जी का लिए कहते रहेंगे तो ऐसा है कि अज्ञान है अहित की अप्रत अच्छा इसका बात थोड़े से शब्दों हम व्याख्या कर दें, उसका आगे चलेंगे जो धर्मित पुंसा विश्व से न कथा सुझा नोत्पादित जिरोती नोत्पादित जदिरोतिम श्रोम एव ही केवलम इतना दिन से मट में रहा इतना भक्ति किया इतना सेवा किया लेकिन देखा जाते देखा गया कि उसका ठाकुर जी का कथा में रुचि नहीं नाम पर रुचि नहीं तो 100 परसेंट समझ लो कि वो वो हुआ नहीं उसका कुछ हुआ नहीं कुछ हुआ नहीं <coughs> इसने बोला धर्मो स्वानुष्ठित ये जो अगर बोल विश्व कथा सोचे भगवत का कथा में आपका रतिवर्धन ना कर दे प्रतिवर्धन ना कर दे तो आपका भक्ति सही हुआ नहीं अभी भी गलती है उसमें समझा मेरा बात सारे स्टैंडर्ड जो है वो जो यास्टिक अंग्रेजी में बोला जाता है मेजरमेंट जैसे थर्मोमीटर है ना इधर लगा दो कैसा बुखार है यहां लगा के फिर दे हंड्रेड टू ये थर्मोमीटर है इसके द्वारा मापा जाएगा तुम्हारा भक्ति है कैसा कथा में कितना रही इट्स अ काइंड ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कथा और कीर्तन में ज्यादा रुचि है तो एकदम वो भी अहेतु की हेतु नहीं है अच्छा लगता है तो ठीक है पाक। तो इससे बोला धर्म संत पुसाम विश्व से न कथा सुजॉ नोत् ज्योतिरोम अगर कथा कीर्तन में रुचि नहीं हुआ हुई रोतिम श्रोम एवी अगर होती नहीं हुई तो श्रम एवही ही केवलम परिश्रम बेकार गया श्रम एवही केवलम तुम्हारा परिश्रम बेकार गया जो भी है और जीवस्व तत्व जिज्ञासा जीवस्व तत्व जिज्ञासा ये भगवत का निर्णय है अगर किसी का हृदय में तत्व जिज्ञासा अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा पैदा नहीं हुआ तो कितना दिन से क्यों नहीं वो आते रहे सत्संग करे सभ्यकार व्याख्या किया उसके बारे होगा नहीं कुछ नहीं होगा सुकृति बढ़ते चलेगा भोगोन में किसी और ज्यादा पैसा आएगा मुकान बिल्डिंग हो जाएगा दुकान खुलेगा नया नया धंधा खुल जाएगा बस ठाकुर जी का ऊपर जो पृथ्वी है वो नहीं होगा और ऐसा है गे विद्यते हृदय गंथी सिद्धंते सर्व संशय कियते चकर्मा दृष्ट निवात्मनेश्वरे क्या बोला विद्यते हृदय गंथी छिदर्वसंशय खिये च दृष्ट नेवात्मनेश्वरे भले ठाकुर जी कथा सुनते सुनते ठाकुर जी का जरा सा भी ध्यान आ जाए दर्शना हो जाए तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंशया कियते चकर्मा दृष्ट एवात्मश्वरे जब आत्मनिष्ठ बुद्धि पैदा हो जाए ध्यान से सुनना फिदत हृदय ग्रंथि हृदय का जो गंथी है, ग्रंथी है ग्रंथि हम जब भागवत का महिमा के बारे में थोड़ा बताया था उसमें बताया था ये जो धुंधुकारी ग्रंथी मतलब गांठ ग्रंथि मतलब गांठ जो ग्रंथी अविद्या अभिनिवेश अहमिता ममता ये सारे किस्म का ये गांठ है इट्स अ काइंड ऑफ बॉन्ड जैसे रस्सी से बांधा जाए ये तो ये तो गांठ गांठ तो है ही है ना गांठ है ना ग्रंथि हम जाए कैसे हमको तो गांठ गठू लगा दिया लेकिन ये जो है अहमिता ममता तुम्हारा जो ममता है संसार में पोता पोती सब ये तुम्हारा लिए ग्रंथी है यू आर इन जेल वास्तविक विचार करो तो माया देवी का जेल में हो अभी तो छुटकारा नहीं। कैदी हो जेल का कैदी तुम सच्चा विचार करो। हम चिटिंगबाजी करने के लिए बैठे नहीं तो तुमको आ हम मंगाया कैसा किया झूठा नहीं बोलेंगे जो है सही बोलेंगे क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तो सही बोलना पड़ेगा ना नहीं तो उल्टा रास्ता चला जाएगा तो अहमिता ममता अहंकार अविद्या जो है वो सब अविद्या का ग्रंथ ही है काइंड ऑफ बॉन्डेज सारे ये गंधी को जब तक ना काटो तब तक मुक्त होना संभव नहीं अब जब तक मुक्त ना हो पाओगे तब तक ठाकुर जी कपास कैसे जाओगे कैसे जाओगे समझा मेरा बात तो ये जो है ये श्लोक जो है इसको याद कर दे, ध्यान ध्यान देना इस पर विद्यत हृदय ग्रंथी सिद्धांत सर्व संसाणी दृष्टिश्वर जब कथा सुनते सुनते वास्तव अनुभव आ जाए तो क्या हो झलक लगेगा नारद जी का जीवनी आएगा अभी थोड़ा सा शाम सुंदर का जैसे एक आ रहा है हृदय में मजा तब तो सोचो कि गंथी जो है आपका काट रहा है काटते काटते सपा खिअतमाणी जो कर्म का जो बंधन है जो तुमको एक जन्म से दूसरे जन्म में डालने वाला है, है? पुनरअपि जननम माननम, मननम पुनरअपिमात जठरे स्वयनम ऐसा है, है ना एक शरीर को छोड़ोगे दूसरा जन्म हो तो कौन सी बड़ा बात है ये शरीर ये पैसा ये सब रिलेटेड रिलेटिव चीज जो है क्या विलत है क्या कीमत है समझाओ तो हिम्मत है तो समझाओ मेरे को क्या है कीमत दिखाओ जिसमें तुम फंसे हुए हो, इतना अहमिता ममता सब लगा के बैठे हुए अब बोल दे हम भजन कर रहे हैं भजन करने का पहले काटो पहले तो काटो ये सब चीज फिर भजन तो विद्वत हृदय गंधी, हृदय का गंधी सब छेदन हो जाए विद्वत हृदय गंधी, गंथी सर्व सर्वसंशया हृदय में जो जितना किस्म का डाउट है कब आदमी संत बनता है पक्का संत ऊंचा जब उसका हृदय में कोई संशय संदेह शेष नहीं रह जाता समझा तभी संत बनता अब अभी भी संत संशय है हमारा खुद का दिल में संशय है हम भागवत प्रभूषण करने के लिए बैठे ये कैसे हो सकता ये बड़ा मजादार कलिकाल में ये मजा चल रहा है वृंदावन में इधर सारे मालामाल हो रहा है पैसा का जबकि शास्त्रों में बोला हुआ है हमारा प्राण चले जाए थोड़ा बहुत पैसा का जरूरी है प्राण चले जाए ऐसा अवस्था आया ठाकुर जी का परीक्षा फिर भी भगवत प्रवचन के द्वारा पैसा नहीं मांगना है प्राण कृछ उपस्थिति प्राण चले जाए ऐसा हालत हुआ और ठाकुर जी परीक्षा ले ले अभी तेरा हालात ऐसा कर दिया तो तेरे को बोलना फोन कर दे मैया तो दे देगी पैसा वो तो लेगा नहीं सर ये ऐसा हालत कर दो फिर भी लेगा नहीं वो हम मर जाए तो मिट जाए हम देंगे नहीं तुम्हारा इच्छा है तो किसी सेवा में बोलो ये सेवा है कर लो इसमें हम खुशी है तो भागवत जी महापुराण ये कथा है रामकथा भागवत जी कथा इसके द्वारा बिजनेस नहीं करनी चाहिए बिजनेस होनी नहीं चाहिए ऐसे इधर बताया तुम्हारा जो जितना सारे संशय है संदेह डाउट्स है सारे मरमिट सारे मिट जाए तो हम समझे कि गुरु कृपा हो गुरु कृपा तो तब हम समझे तुम्हारा दिन में कोई संशय का कोई संशय का शेष न रह जाए नो डाउट तब हम सोचे कि गुरु कृपा वैष्णव की कृपा वैष्णव तत्व गुरु तत्व तो एक ही है अलग तत्व तो नहीं एक ही है तो ऐसा है और दुनिया में ऐसा नियम है रजस्तम प्रकृत समा भजन थी वही जो जैसा किस्म का आदमी है वो ऐसा किस्म का दोस्त ढूंढ लेते ऐसा है ना पियक्का जो है पीने वाला आदमी को दोस्त बना देते चिलम पीने वाला वो अपना दोस्त है हम एक दफे बहुत बार गया बहुत बार ने दो तीन बार तो दो बार होगा कम से कम बद्रीनाथ के बद्रीनारायण में गया इधर उधर पहाड़ी चट्टी में पहाड़ों में तो बहुत भर गया तो एक दफे गया तो सांस ढल गया हम सोचे कि पहाड़ी चट्टी है इसमें कहाँ रह जाए मंदिर में रहने का व्यवस्था नहीं है रात को नौ बजे सबको निकाल दे हम सोचे कहाँ जाए और बर, बर्फ गिर रहा है तो ढूंढते ढूंढते तो एक आदमी बोला उधर जाओ वहाँ संतों का झुंडू रुक रहा है हम सोचा गया और एक आदमी भी संघ में जुड़ गया बाद में जुट गया हरिद्वार से हम तो लिया नहीं उसको किसी को लेते नहीं तो वो जब उधर ढूंढते ढूंढते उधर गया और जाके वो जहां संतों का झुंड रुका था वहां पहुंचा अंदर से आवाज लगे सारे संत जितना सारे है वो संत है कि क्या है वो तो आप जानो हम नहीं जाने बाबा आ जाओ बाबा आ जाओ आ अंदर में देखा धुआं धुआ, धुआ चिलिम का धुआं हम बोले ठाकुर जी कहां बेच दिया हमको है हम फिर उल्टा रास्ता जवाब नहीं दिया उल्टा रास्ता चला गया ठाकुर जी वो सोचे कि हम भी चिरम पेने वाला है वो चिरम से एकदम अंधेरा हो गया अंदर से आए बाबा इधर आ जाओ आ जाओ मैंने वो सोचा कि हम भी उसका आ, उसका साथी है ऐसा है कि रजोस्त्र प्रकृत्य समेला भजन थी बोई बोई मैंने निश्चित जो जैसा किस्म का आदमी है वो ऐसा किसीम का दोस्त ढूंढ लेते हैं जगत से ऐसा ही नियम है जो भी है भगवान का इस कथन में इसका ती, तीसरा स्कंद में वो ठाकुर जी का जितना सारे 24 अवतार के बारे में सारे एकदम हम दो एक बताएंगे जाता नहीं बता आप सोच लोगे इसका अंदर में है सारे क्योंकि व्याख्या नहीं हो पाएगा सुतोदेव गोस्वामी अभी बता रहे हैं कि जग पौरुषम रूपम भगवान महादादिविहि आ ठाकुर जी का जो ये महदादी स्वभूतम का बड़ा बड़ी बहुत अवतार है अवतारा ही एक असंख्य बहुत असंख्य अवतार है असंख्य अवतार है, है। गिना अनगिनत बड़े शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि पृथ्वी का कितना धूलिकन है बोले पागल हो गया महाराज पृथ्वी का धूलिकन को गिना जाए गिना नहीं जाए शास्त्र में बोला अगर पृथ्वी का धूलिकन को गिना जाए फिर भी अगर संभव है तो ठाकुर जी का अवतार कितना उसको गुना नहीं जाए ते इतना सोचो अनंत काल से कितना अवतार होते रहते हैं इन्फिनेटी ब्रह्मांड में कहा लोगों का शक अज महाराज कैसा पागल पृथ्वी का धूली कहना इसको गिना जाए तो जा सकता है हो सके हो संभव तो नहीं है संभव तो नहीं है हर हालत में अगर संभव हुआ तो फिर ठाकुर जी का अवतार कितना है ये गुंडा संभव नहीं ये तो बैठे ये जो आ, कौन है खिर जो जो कारणारण वसाई विष्णु आदि तो है भगवान श्री कृष्ण उसके बाद सृष्टि का रहस्य में तीन अवतार का नाम आएगा आपका सामने ध्यान से सुनकर उसका विचार करना एक है कारणार कारण सागर में ठाकुर जी सोए हुए है अपना ही शरीर से पानी को पानी निकाला पसीना वो अनंत सागर उसमें ठाकुर जी सोए हुए है कारण साई और उसमें अनंत ब्रह्मांड हो गया हर ब्रह्मांड में ठाकुर जी फिर घुस गया एक एक ब्रह्मांड में और फिर ब्रह्मांड में जितना सारे जीव हुआ सब जीवों का अंदर में घुस गया समझा मेरा बा तो कारण सगर में अनंत ब्रह्मांड है कारणसाई और फिर खीर सागर जो है आपका गर्भोदोसाई जो है जिसका नाभी न से ब्रह्मा जी पैदा हुए एक एक ब्रह्मांड का अंदर और खीरस खीरो जो है साई अनिरुद्ध विष्णु सब कोई का हृदय में सब जीवों का हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए है खिर्द्ध, अनिरुद्ध विष्णु नाम क्या है खेरद अनिरुद्ध विष्णु और ऐसा है विष्णु का इसका बारे में सहस्व पादोरू सहस्व पादोरू भुजा ननादुतम सहस्व मूर्धो स्वर्णाक्षिनाशिकम ये जो शब्द है ये सब महाविष्णु का बारे में ही बताएगा ये जो विष्णु है ये सारे अवतार का बीज समझो जब भी भगवान छोड़ के तो है नहीं आदि कारण ब्रह्म में है ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंदो कारण। समझ आई बात समझ में ब्रह्मसंगता में ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे अनादिराधि गोविंद सर्वकार इसका बीज कोई नहीं फिर भी अवतार का जितना सारे बीज है ये, ये महाविष्णु का ये। तो इसमें से कितना सारे अवतार हुआ चौबीस अवतार का थोड़ा बहुत हम सुध पाठ करें व्याख्या करने के ध्यान से सुनो तो माने स्वयं आ जाएगा सिर्फ ध्यान से सुनो स एव देवह देव कौमारित चार दुश्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्ज अखंडितम द्वित द्वितयस्तू भवा यही उधरी श्यापत्त यज्ञ सौकु तृतीय मिशि स्वर्ग वै दिवेत्संत्र साततम आचस्त नष्कर्म कर्म नाम यो तुर्य तुर्य चार नंबर तुर्य तुर्य मैने तृतीय बोल दिया एक दो तीन तुर्य धर्म कला सर्गे नारायण ऋषि आत्मोपो आत्मोपोसमोपेतम अकरो दुष्चरम तप क्या क्या तुर्य धर्मो कला, सर्गे ना, नरो धर्मो कला सर्गे नरो नारायण ऋषि हैं तुरीये धर्मो कला सर्गे नरो नारायण ऋषि दो है ना नारा नरो नारायण ऋषि भूत हैं आत्मोपो आत्मोपो समोपेतम अक दुश्चरम तप दुश्चर तपस्या किए नर नारायण के रूप में पंचम पंचम कपिलनाम सिद्धे काल विप्लुतम प्रवाच आसूर ये स्वांख्यम तत्वग्राम विनिर्णय ऐसा कपिल जी महाराज के बारे में पंचम कैसे सांखो तत्व का उपदेश किए ऐसा तत्वग्राम विनिर्णय ऐसा करते करते पूरा धान हम बीच बीच में दो एक बोल दे धान्यं वचन चन धान्योदशाय सुरानमो मोहयन स्त्रिया चतुर्दशमार बिभ्रदमूर्जित ददार कर्वाका कटक्रीजथा पंचदसम कृत्यागाद कृत्गा पाद त्रम जाच मान प्रत्यादित्रिविष्ट ऐसा करके सारे अवतार का वर्णन किया धन्वंतरी होके हो ऐसा किया दादस क्यों धन्वंतरी पहले अम धन्वंतरी तो अमृत है धन्वंतरी रूप में और फिर उसी टाइम पे जब सागर मंथन हुआ था उसी टाइम पे तो धन्नवंतरी आई और उसके बाद मोहिनी अवतार उसी टाइम पे इसलिए एक साथ बोला दादोश द्वादश में पहले द्वादश अवतार में पहले धनवंतरी अमृत लेकर पैदा हूं और उसी अमृत का पीछे लड़ाई झगड़ा हो गया असुर असुर में फिर ठाकुर जी महिनी रूप पकड़ के अमृत बंटन की इसलिए एक जगह बोल दिया धनम दशम त्रय अन्यान मोहिन्या मोहन स्त्री स्त्री रूप ऐसा किया चतुर्दश में नृसिंग रूप कर ऐसा करके सारे अवतार का बात में अवतार के बारे में बोला एक विचार का बात यह है तत हम सप्तस अवतार के बारे में थोड़ा इसमें डाउट्स लगे इसलिए उठा रहे बात को परासरात सखा सप्तः चक्रेध सहा जितना सर समाज का आदमी वो कम बुद्धि वाले मेधा उतना नहीं है ये विचार करके सप्तश अवतार में सप्तवती का कोक से पराशरात। पराशरात। कौन परावत्याम होके आबीर्वाद क्या की भले ये जो वेद है वेद का इतना अनंत सागर जैसा इसको चार भाग किया क्योंकि बुद्धि कम है आदमी री शाम जो जो अथर्व चारों सेग्रीगेशन किया बाद में ये चारों जो सेग्रीगेशन हैं भाग है इन भागों में कई भाग हो गया जजुर्वेद जो, जो है उसका ही कितना भाग शुक्लो जो बेद, ये वेद वो वेद बहुत सारे शाखा टुकड़ा टुकड़ा हो गया क्योंकि इतना हिम्मत नहीं है आदमी में जो वेद को याद करें अल्पमेधा है अब वेद का जो नाम है श्रुति पहले जो वेद का नाम था क्या बचपन में पढ़ा था वेद का दूसरा नाम है श्रुति श्रुति कैसे पढ़ा बोले ऋषि मुनियों ने ऐसा व्यवस्था किया कि गुरुजी बोलते चले और शिष्यों को याद हो जाता बाप रे गुरुजी बोलते चले और शिष्यों को याद हो गया पहले लिखने का कोई व्यवस्था नहीं था सुनने का बाद ही याद हो जाता कोई भूल नहीं है तो ऐसा जो व्यवस्था इसीलिए वेद का दूसरा नाम है श्रुति क्योंकि सुनने से ही याद हो जाता था पहले अब नहीं होने वाला क्योंकि माया का चक्कर ज्यादा है इसमें <coughs> तो ये जो है इसमें एक विशेष है वेदोभ्यास जी आविर्भाव होके सब वेदों का भाग किया और नरो आपन्नो सुरो कार्यो चिकित्सया सुमद समुद्र निग्रहादिनी चक्रे बीरजान्य अतः परम एक हैरान की बात है हर जाएगा ध्यान से सुनना ये भी बड़ा गंभीर विचार है देखो पहला अवतार में बोला प्रथम पहला अवतार द्वितीय अवतार में द्वितीय अवतार बोला तृतीय अवतार सब एक बोलते हैं पंचम अवतार चौथा अवतार लेकिन यहां जो है यहां है हैरान की बात है सप्तशी तो या सत्यवत्याम पराशरा चक्रे वेद तरह शाखा दृष्टा पुंसो अल्प ठीक है एक हो गया दूसरे बार बोल रहा है नरदेवत्यम आपन्य सुरकार्यो चिकित्सया सुमुद्र निग्रहा चक्रे बिर्जानी अतः परम अब है की बात है ये तो रामजी का बात है तो बोले सप्तशा उतार तो बोला राम जी का अलग से गिनती नहीं किया ध्यान से देना हर जगह एक दो तीन चार बोलते आ रहा है लेकिन इसी जगह के ब्रेक हो गया राम जी का तो गिना नहीं बोले गिना तो है कहा गिना है एक साथ गिना वेद्यास का साथ राम जी का अवतार गुना बोले कैसे संभव है? हैरान की बात है ना समाज का आदमी ये सब विचार नहीं करेगा वो पाठ करके चले क्यों हुआ है वट इज द रीजन बिहाइंड क्या कारण है कोई तो कारण होगा कि राम जी का अवतार वेदव्यास का अवतार एक एक गिनती में आ गया क्यों बोले विचार ये है कि वेदव्यास जी का आविर्भाव तेताजु का अंतिम में हुआ और राम जी का भी आविर्भाव उसी समय हुआ इसीलिए अलग अलक्षर गुना ने गिना नहीं एक साथ कर दिए लापड़ा खत्म अब इसी का इसी बात को खुलेंगे हम भले महाराज ये फिर भी हमारा डाउट आ रहा है भले ये बात को हम विचार करके फिर आपका पास पेश करेंगे भले ये आएगा देखो विचार आएगा इधर ऐसा करते करते ये तो बात को ध्यान देना ये बात को हम और विचार करेंगे ऐसे तो बोल दिया कि क्या कारण है सिर्फ इतना बता दिया वो क्यों कारण है उसका जवाब हम देंगे अभी अभी बात ये है कि इतना अवतार अब ध्यान से सुनना किशनों को अवतार का अंदर गिना नहीं जाता क्योंकि कृष्ण अवतार नहीं अवतारी है बलराम का अवतार हो सकता है प्रलय पधि जल अधित बान है ना अब बलराम का भी अवतार है क्योंकि तो कृष्ण का अवतार कृष्ण को अवतार बोलना अपराध है किष्णु तो अवतार आप, नहीं है स्वयं अवतारी है जिनमें से अवतार सारे आए हुए आते रहते हैं कृष्ण अवतारी स्वयं अवतारी इसलिए ये विचार को सुन लो ध्यान से जो क्यों हम क्यों हम कृष्ण को ही भजन करें क्यों कारण है आपका तो ये युक्ति ठीक नहीं है बोले महाराज ये तो आपका रुचि है जोर जबरस्ती तो है ही नहीं हम तो विचार आपका सामने पेश कर दिया इच्छा है तो करो नहीं है तो मरो मरो नहीं दूसरा भजन करो ठीक है क्यों बले इसका उत्तर दिया एते चांगसो कला पुंस कृष्णस तो भगवान स्वयं इंद्रियारी लोकम मृयंती युगे युगे इस्लोक का पर ध्यान देना एते चांगस कला जितना सारे अवतार हम बताए अभी तक सब कला अंशो और कला लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण कोई अवतार नहीं साक्षात अवतारी है एत चांश कला जितना सारे बताया वो कई अवतार अंश है कई कला है ऐसा है लेकिन कृष्ण भगवान कृष्ण तो भगवान स्वयं वो स्वयं साक्षात भगवान जिसका भगवत्ता किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं है एक शब्दों सब, एक में क्लियर हो गया जिसका अवतार किसी को ऊपर डिपेंड नहीं है इज द एब्सुल्यूट रीजन अंतिम कारण कृष्ण साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कोई रिसर्च करे तो रिसर्च करने का तरीका ये है जो लोग पढ़ाली का के जानते हैं रिसर्च का कोई मसला है तो महाराज ये क्या क्यों हुआ रिसर्च कैसे होता है साइंटिस्ट लोग कैसे करते हैं साइंटिस्ट लोग पहले जो रिसर्च का विषय है उसको लेके बैठते हैं विचार करने ये क्यों हुआ इसका पीछे कारण क्या है यही तो कारण है ना इसको ट्रेस आउट करने का एकदम दिन भर उसका ऊपर विचार करते क्यों हुआ कारण क्या है फिर दूसरा एक कारण दिखा गया हा इसलिए है अच्छा इसका भी कारण क्या है इसका पीछे जाए है ना जैसे एक उदाहरण दे दे शिक्षित समाज का बड़ा आनंद लगे एडुकेटेड समाज का जेलियो कुरी मादम कुरी का नाम केमिस्ट्री जो पढ़ा है वो जो जानते हैं जेलियोरी मदमपुरी बड़ा गरीब इंग्लैंड का दंपति और दिन भर बैठ के रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर रिसर्च करने का व्यवस्था दिन रात कुरो सोना बंद है खाना बंद है बड़ा तपस्या करते हैं फिर एक फैक्ट्री से पिच ब्लेंड फेंका जाता फैक्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट और फैक्ट्री का प्रोडक्ट देख के उन लोगों को डाउट हुआ ये प्रोडक्ट जो है ये जो ये पीच ब्लेंड को हम फिल्टर करें अंतिम में थोड़ा बहुत रेडी मैंने मिल सकता जैसे सोने का दुकान में उल्टा झाड़ू लगाता है क्यों महाराज हमको तो पहले पता नहीं था बोला हम लोग झाड़ू के बाहर फेंकता है वो लोग झाड़ू लगा के अंदर देता है बोले कारण ये है महाराज वो धूला बिक्री होता है धूला बिक्री बोला हाँ उसका दुकान में कितना सोने का काम होता है उसका धूला वाला जो है धूला खरीदने वाला ये दुकान में आके धूला को खरीदने लिया और दूला को ऐसा ऐसा करके पानी में पागल का मैं उसके बाद के, सोने का कन जो है वो मिलते रहता है ऐसा इधर है पीच जलाया, जलाते जलाते जलाते, अंतिम में फिल्टर करते ग्रे कर, वन मिलीग्राम और टू मिलीग्राम मे भी आई फोर गेट और रेडिएक्टिव एलिमेंट मिला और रेडीएक्टिव एलिमेंट को क्या किया थोड़ा वो कोई पैकिंग में रखकर और अपना डेस्क जो है टेबल जो है टेबल का डेस्क में दे दिया और उसका आ, किसी भी हालत से कोई फिल्म था फिल्म को फिल्म उधर था किसी कारण और सुबह में जब फिर से शुरू किया रेस्ट लेने के बाद री फिल्म तो एकदम काला था हमारा नया फिल्म इसमें सादा सादा दाग कैसे हो गया दिमाग खराब हो गया बोले सादा दाग कैसे हुआ तो पैकिंग करके अंदर रखा तो उसका दिमाग में अरे तो फिर ये जो हम निकाला है रेडियो जरूर एक कुछ होगा फिर दूसरा दिन फिर नया जो फिल्म है लाके रखा वही कारण है फिर सदा बन गया बोले महाराज ये तो राज है कोई, फिर उसका ऊपर किया, तो देखे उससे अल्फा बीटा गामा रे निकल रहे अब आज जो आप जो आपका एक्सरे करके ला बेटा जा एक्सरे करा ला थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था एक्सरे करा ला एक्सरे किस लिए कर रहे हो ये जो साइंटिस्ट है इसके लिए आप आज एक से करा रहे का जो विषय है वही है फिलिंग लगा के रे दे दे आप पीछे आपका वो सब फिर सब आ जाता है तो एक बता दिया ऐसा साइंटिस्ट लोग का ऐसा ही विचार है एक क्यों हो रहा है इसका पीछे कारण क्या तो उसका पीछे गया तो एक क्यों हुआ इसका पीछे गया है ना और हम अगर अभी बोले तमाम दुनिया का सृष्टि का पीछे क्या कारण है अब अगर ट्रेस आउट करते करते चला गया पीछे पीछे पीछे पीछे देन यू कैन डिस्कवर दर ऑनली भगवान श्री कृष्ण इज पे समझा मेरा बात समझ में आया ना आई बात समझ में इफ यू ट्रेस आउट एंड गो बैक टू द ओरिजिनल रीजन यू कैन फाइन ऑनली कृष्ण इज द अल्टीमेट रीजन बिहाइंड इट होल यूनिवर्स एवरीथिंग जो कुछ भी है कृष्ण स्वर के कोई कारण नहीं है तो अनादिराधि गोविंद सर्व कारण कारण ये प्रमाण कर दिया हम झूठा बात बताया नहीं तो ये जो है एते चांसो कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं अब तो विश्वास हुआ ये हमारा तो बात है नहीं ब्रह्मा जी का स्वयं का बात है ब्रह्मा जी कह रहे ईश्वर परम विश्व सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद स्वर्व ये ब्रह्मा जी स्वयं का जो कि देखे है जो देखे उसका बारे में कह रहे हैं ऐसा करते करते विचार तो धीरे धीरे धीरे धीरे ये सब आ रहा है सारे अवतार के बारे में ये सब हो गया विचार इसके बाद जो है जो भागवत का उत्पत्ति वर्णन में नारद जी का समागम है बोले ये क्या हुआ भाई जय प्रश्न किया सनका दुष्टी कस्म युगे प्रवृत्ते अयम कस्म युगे प्रवृत्ते अयम स्थाने वा के नेतु नुतः संचोदिता कृष्ण कृतवा कौन सी युग में कौन सी युग में कौन स्थान में कौन सी कारण है कि भागवत संहिता प्रवर्तन माने प्रकटित हुआ ऐसे तो नित्य है भागवत नृत्य है जैसे सूर्य सूरज अभी ढल गया तो सूरज नहीं है तो सुबह में प्रकटित दो जाएगा ऐसे हमारा नजरों का बाहर जाए तो हमको लगता है कि सूरज मर गया मर तो गया नहीं गया गुरु वैष्णव भी ऐसा है आविर्भाव तिरोभाव ऐसा ही है तो महापुराण तो नित्य है ये भागवत जी महापुराण तो नित्य है ये भागवत जी महापुराण कौन सी युग में कौन से स्थान में किस किस कारण इसका परिवर्तन हुआ और किसके प्रेरणा से महासी कृष्ण वेदोभ्यास जी ने यह संहिता का प्रणयन की क्या कारण था प्रणयन मतलब लिखा ऐसा नहीं है इस विषय में हम दो एक शब्द कह दे तो आपका डाउट चला जाए तो आपका विचार है वेदोवश लिखा है अब वेदोवस लिखा है ठीक है वेदोभ लिखा है लेकिन ये जो लिखा है इसका पीछे रहस्य है जैसे वेदो जिस जिस जिस विद्वानों ने जिस साधु संतों ने वेद का पाठ किया है वेदों का जो पाठ किया वेदों का कई धारा है वेद पाठ करोगे तो उसमें लिखा हुआ है ओषि ये मंत्रों का दृष्टा किसी जगह वेद पूरा छानबीन कर लो किसी जगह ऐसा लिखा नहीं है कि जागोबल को ऋषि ये वेद का ऐसा ऐसा इस ऋचा का रचयिता है ऐसा लिखा नहीं हर जगह ऐसा है हर जगह ऐसा ही मिलेगा ये इस मंत्रों का इस जगह इस मंत्रों का द्रोष्टा ऋषि है अमुख ऋषि इस मंत्रों का इस मंत्रों का द्रोष्टा ऋषि है जगवल कर अमुख ऋषि अमुख ऋषि इस मंत्रों का द्रोष्टा तो आप क्या समझोगे वेदा अपौरुषीय अपरुषीय मतलब किसी ने उसको बनाया नहीं अपरुषय मतलब अपना पौरुष अपना जो जो बल है इसके द्वारा सतह प्रकटित है इसलिए अपौरुष अर्थात किसी ने इसको रचना किया नहीं इस बात को ही साबित किया गया कि अपौरुष किसी ने रचना किया नहीं तो सतह प्रकट हो गया सिर्फ इतना है कि भजन करते करते ऋषियों ने मंत्र जो है मंत्र सामने आ गया भजन करते गया। जो मंत्र सामने आ गया याद कर लिया या तो लिख लिया समझा मेरा बात मन तो सामने आ जाता था शुक्लो जजुर्वेद है ये जो हमारा ये जो तुम्हारा ये जो जगबल को ऋषि जगबल को ऋषि का गुरु जी एकदम फेंक दिया उसको बाद हमारा ज्ञान जो है सब दे दे बोमी कर दे उसको उसको भगा दिया उसका बाद तो सूरज भगवान का प्रार्थना किया दिन भर सालों साल भजन करते करते सूर्य भगवान संतुष्ट हो गया सूर्य भगवान घोड़े का रूप पकड़ कर आए क्या चाहिए बोले ठाकुर जी शुक्ल जजुर्वेद का जो अंश ये जगत में प्रकटित नहीं है वह हमको सिखा दो सूर्य भगवान को प्रार्थना की सूर्य भगवान बोले भाग ठीक है चल दे देते हैं सूर्य भगवान का बाजी मतलब घोड़े का रूप पकड़कर ये शुक्ल जजुर्वेद का अंश दे दिया तो हमारा सामने आता कि शुक्ल जजुर्वेद का रचयिता है कौन जगबल नहीं जगबल तो देखा है मंत्रों को दिया मंत्रों का दर्शन किया दुर्ष्टा ऋषि सुना इतना ही है तो ऐसा करके एक कौन सी युग में ऐसा हुआ ऐसा बोला और उसके बाद क्या हुआ इस विषय में आ, इसका कारण जो है सब बोलते रहे वेदोव्यास का पुत्र सुखदेव गोस्वामी समादर्शी परम जोगी और भेद ज्ञान रोहित है सुखदेव गोस्वामी आ बुद्धि एकमात्र तो परमेश्वर में लगे हुए हैं आ वो सर्वदाय जगत मायामय माया निद्रा जगत का जो माया इसमें किसी भी आलत से सुखदेव गोस्वामी मोहित नहीं होने वाला ऐसा है आशीर्वाद सुखदेव गोस्वामी अपना स्वरूप को प्रकाश करते नहीं गुड़ों मुड़ों मुड़ो यते। सुखदेव गोस्वामी कैसे चलते हैं? जैसे पागल है कोई कपड़ा नहीं है कुछ ऐसा है पागल जैसा कोई कपड़ा नहीं है नंगा बाबा। बाब कोई रास्ता से चले चलेगे और पागल है चूल बिखरे हुए हैं हम वर्णना करें सुनते रह जाओगे इतना आनंद है देखने में किस जैसा ही है बिल्कुल सामरासा एकदम पूरा लेकिन ऐसा है पागल जैसा चारों ओर चूल बिखरे हुए हैं और पागल का मैं बिखर रहा इधर से उधर उधर से उधर कोई पता नहीं इसलिए भागवत में बोला गुरो मूरो इो यते और ये जो जो कथा है बहुत सुंदर कथा कथम अलक्षित पौरई संप्राप्तो कुरुजांगलान और उन्मत्तो मुंह को जड़वत विचरण गजा गज हस्तिनापुर में क्यों आए कौन बुलाए हस्तिनापुर में आए उसका बात चले गए हस्तिनापुर से सुखताल गए ना हस्तिनापुर से सुखताल गए ऐसा करते करते सुखदेव जी का महिमा के बारे में थोड़ा बता दिया मेले महाराज कोई इनविटेशन नहीं दिया प्रसंग आएगा कि परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज जो है महाभागवत है भागवत में चार पांच जायगा लिखा एशो महा भागवत हा। इसके द्वारा कोई गलती हो ही नहीं सकता लेकिन भागवत का लीला है ऐसा भागवत जगत में प्रकट होने का एक बहाना रचाया कि व्यासदेव गोस्वामी ए आपका परीक्षित महाराज को साप लगा इसका प्रसंग में हम सिद्धांतों के बात कहेंगे परीक्षित महाराज को सांप लगा क्यों साफ लगा सात दिन का अंदर मर जाए परीक्षित महाराज सात दिन का अंदर मर जाए ऐसा साफ लगा और कोई नौता नहीं दिया सुखदेव जी को कैसे कैसे आ गया कैसे कैसे आना पड़ा भले ऐसे ही आना पड़ा ठाकुर जी का कृपा है ये शांत महात्मा जो है ठाकुर जी का किपा से डोलते रहते हैं ठाकुर जी फिर उधर जा गया, अंतर से जान निमंत्रण दिया तो जो बात हम बाद में खुलेंगे अभी ये बात इधर प्रसंग नहीं है जो परीक्षित महाराज का चरणों में जितना सारे राजा राजा लोग हैं, जितना सारे राजा तो सार्वभौम राजा तो परीक्षित महाराजा है लेकिन वो सार्वभम राजा सर्वभम राजा परीक्षित है लेकिन उसका अंडर में तो बहुत राजा है वो सब खाजना हैं सार्वभौम राजा तो परीक्षित है ओ सर्वय नमंति यद निके ऑवात्मन शिवाय हा। हानि यो धन शत्रव कथम सबीर श्रीयमंग जुवैषत उत्सृष्टुम महासुवि सेवायोक स्वभायूत य उत्तम शोकपरायनाय नीवंती नीवंती ना, जीवंती जीवंती नत्मासौ जीवंती जीवंती नत्मासौ मुमोचो निर्विदकुतो कलेवर भजन्न नमंति युत्केतम शिवायो हानि धना शत्र कथम सबीर श्रिय मंग दुष्टयां जुवैषत उत्सुष्टु महो महासुवि इतना तमाम दुनिया का राजा है सप्तप का राजा कितना धन संपत्ति है पूरा तमाम दुनिया पर कब्जा करके रखे पूरा ऐसा एक बड़ा राजा जिसका सामने सारे दुनिया का राजा आकर माथा टेकते थे और जितना तरह कर है ना टैक्स सब देखे दंडवत चरण में करते राजन दंडवत प्रणाम करते थे ऐसा जो राजा है ये राजा का जिंदगी में ऐसा कैसा क्या हुआ जैसे वो सोफ फेक फाक के छोड़ के चला गया एकदम पूरा एकदम सब छोड़ के चला गया जंगल में क्या कारण है ये सब विषय हमको बताओ हम लोगों बता। को बताओ कौन बोल रहा है बल सुदेव गोस्वामी को सनका दिषि ऐसा प्रश्न किए अब ये प्रश्न का उत्तर आएगा जो क्यों आप बोला ये सातारहा सेवेंटी जो है अवतार सातारा नंबर जो अवतार है इसमें क्यों एक साथ गुना गिना क्यों वेदव्यास और राम जी को क्यों इसका उत्तर इधर अभी हम देंगे इसका क्या है भले यह श्लोक में सुत्रोदेव गोस्वामी कह रहे हैं सोनकाद ऋषि का सोनकाद ऋषि का प्रश्न बताया इतना तक अभी तक तो जो बताया और सुतोदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उत्तर दे रहे हैं जे दापरे समानुप्राप्तें दापरे, दापरे सम अनुप्राप्ते तृतीय जुग पर याता पर योगी वैसभ्याम कलया हरे अब इसका माने क्या हुआ दापरे समनु प्राप्ते दापरे सम जी दापरे समनु प्राप्ते सम अनुप्राप्ते दापर करीब करीब आ गया इसी समय तो दापर युग तो नहीं माने हैं डापर जी माने हो रहा है क्या माने आएगा दापरे ए समानुप्राप्ति ऑलमोस्ट दापर आ रहा लेकिन उसका माने क्या तेताजु तेताजु का एंड जो है तेताजु का एंड माने करो तो ये माने बैठेगा ना दापोर समानुप्राप्ति उसका माने क्या दापर तो बोला नहीं दापर आने का टाइम ऑलमोस्ट तो मतलब तेता तो ये माने ठीक हुआ तेताजु का अंत में राम जी का जो अवतार हुआ राम जी का पहले ही वेदोभ्यास का अगर पहले नहीं होता वेदोभ्यास का गिनती पहले क्यों हुआ वेदोभ्यास का सेकंड कर दो बात कर दो पहले राम जी को कर दो सब चीजों में सूक्ष्म विचार है साधारण आदमी समझता नहीं है तो ये हम समझेंगे विचार कि जरूर राम जी का पहले ही वेदोभ्यास का आविर्भाव हुआ बच्चा आविर्भाव हुआ ये जो माने हैं इसमें दापर ए समुप्राप्ति तृतीय युग तृतीय जुगो पर जाये तृतीय जुगो पर जाए, जाए। सत्यो तेता दापर कली हैं सत्यो तेता दापर कली तो चार युग है तो तृतीय जुगो पर जाए इसका माने कैसा होगा माने तो बैठेगा नहीं हम अगर सोचे सत्य युग जाए सत्... काउंट करो सत्य युग जाए उसके बाद दापर युग है एक दापर युग जाए, दा, युग जाए तो तेता युग आए हम तो गलती बोल दिया युग जाए तो तेता तेता युग युग आए, जाए तो दापर युग आए, दापर युग जाए तो कलयुग आए कलयुग कलयुग जाए तो फिर सत्य युग आए तो काउंट कैसे होगा हाउ आई कैन टैली दिस मैथमेटिक्स जो है अंक है कैसे आप टैली करोगे बोले टैली ऐसे सीधा करने जाओ तो उल्टा होगा जैसे सत्यजुग गया सत्युग जाने का बाद तेता जुग आया, आया।, आया। तो तो होगा होगा ऐसे कि आप सोच लो कि कलिजुग है कलिजुग गया तो सत्यजुगा एक कलिजुग गया कहते तो रो, रोटेशन चलते रहता है ना आप ऐसा विचार करो कि कलिजुग अब गया कलिजुग अंत हुआ सत्यजुगा पहला ये तो पहला होना चाहिए ना सत्य युग गया अलिजुग गया तो सत्य युग का प्रवेश हुआ पहला सत्य युग गया तो दापोर तो ते, जुग आएगा तो अब मिला ना मैथमेटिक्स उत्तर आ गया ना यहां दापोर समन अनुप्राप्त मिला कि नहीं मैथमेटिक्स मिला कि नहीं? नहीं मिला अब तो मिल गया दापरय सम अनुप्राप्ति तृतीय जुगो पर जाए तृतियों युग का संधीक्षण एक युग जाए दूसरा युग आए उसको संधि युग बोलता है जैसे दीवावसान हुआ संध्या आया इसका जो ज, इसका जो मिडिल पॉइंट है इसको संध्या बोला जाता है, है ये विचार तो दापरय समानुप्राप्ति तृतीय जुगो पर यातहा या तो पराशरा जोगी व्यासव्यम हरि का नारायण का ही कला है अंको कला ऐसा बोले इतने चांग सो कला इतना गया या तो पराशराध योगी योगी पराशरा हैं ये ऋषि का आविर्भाव हुआ ये जो ऋषि है अभी सुंदर प्रसंग आए ये ये इसका बारे में बोला साक्षात कल या हरे ये कोई ऑर्डिनेरियत भी नहीं है ये हरी है हम सब कला के द्वारा जगत में प्रकटित भये हमको किपा करे तमाम दुनिया को किपा करे तो ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है इसका अंदर में कोई अज्ञान नहीं है लेकिन ऐसा है कि ठाकुर जी का कृपा कि की ये एकदा सरस्वती नदी का किनारे हम गए और जो बद्रीकाश्रम छोड़ कर सहस्र धारा चीन का बॉर्डर तिब्बत का बॉर्डर वहां गया तो पहाड़ी चट्टी में उठा देखिए एक गुफा अब उधर लिखा हुआ है बैस गुफा है उस गुफा को दूर से देखोगे जैसे भागवत का एक किताब है दूर से देखोगे किताब ही पता चलेगा एकदम पूरा किताब ये पहाड़ का टुकड़ा ऐसा है कि ये लगेगा कि किताब है ठाकुर जी का ऐसा है हम भागवत लेके गया था वो वेदव जी का कृपा लेने के लिए वो उधर जाके मुश्किल से उधर गए और जाके गुफा में बैठा कृपा प्रार्थना किया और थोड़ा बहुत पाठ किया अब वेद व्यास जी उसी आश्रम में समाप्रस आश्रम उस आश्रम का नाम है अभी आप जाओ तो देख सकते तो बहुत मुश्किल है अब जाना तो मुश्किल है आप लोगों के लिए उधर जाओ तो उधर क्या है सम्याप्रस आश्रम और सम्याप्रस आश्रम में वेद व्यास जी एक दिन सुबह रूबित उदित रोबी मंडल हम्म उदिते रोबी मंडले सूर्यो उदय होने का पहले अर्थात हम ये समझ के चले कि अरुणोद है ना उदिते रोबी मंडल अरुणोदय समय सरस्वती नदी का किनारे बैठकर बड़ा चिंतन कर रहे थे वाला हमारा दिल में क्यों आनंद नहीं हो रहा है पूरा के पूरा आनंद क्यों नहीं हो रहा है हमने क्या गलती किया कुछ हमने इतना वेद का भाग किया पुराण किया सब कुछ किया लेकिन अंदर में अंतर में आनंद का जो धारा है आनंद का एकदम धारा ये तो नहीं है जैसे महसूस होता है कि कुछ कमी है इट सिम्स देर इज समॉल्ट हमारा कुछ कमी है कुछ कमी महसूस हो रहा है कुछ कमती है तो किस लिए पूरा के पूरा आनंद क्यों नहीं हो रहा थोड़ा कम है इसका कारण क्या हो सकता ऐसा बड़ा भारी विचार कर रहे थे ऐसा बैठ के इतने में नारद जी महाराज आसमान से आ गया नारायण नारायण नारा बीना बजाते बजाते आ गए और नारायण को नारद जी आ गया तो ऋषि जी उसका बड़ा भारी सम्मान सत्कार किए उसका बात बैठा लिया ऋषि जी बैठो और वेदो जी ये नारद जी के सामने कुछ प्रश्न रख दिए कुछ क्वेश्चन रख दिए ऋषि जी आप पधारे हो नारद जी को बोले आप ठाकुर जी का अपना आदमी हो अब ऐसा है कि आप बताओ कि किस कारण है मेरा अंदर में पूरा के पूरा आनंद क्यों नहीं आ रहा है क्या कमी है हमारा दिल में क्या कमी है उस कमी को बताओ तो हम ये कमी को एलिमिनेट करें दूर कर दे तो हमारा दिल में पूरा आनंद आ जाए ऐसा कैसा है कुछ गलती तो हुआ होगा शायद तो इसमें प्रश्न आएगा कि अभी आप बताएं कि वेदो जी नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन अभी बताए ना कौन है बोले साक्षात हरि का कला है साक्षात हरी है ना आ, हमारा है, और हमारा क्वेश्चन है अर्जुन क्या बोका है अर्जुन फुलिस फुलिस पर्सनैलिटी अर्जुन बोका है कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में बोला हम युद्ध नहीं करेंगे फलाना है ऐसा है कितना सारे क्वेश्चन कर दिया बोले मारा ऐसा क्यों कर दिया क्या कारण है बल अर्जुन तमाम दुनिया का तरफ से अर्जुन एक रिप्रेजेंटेटिव बना है अर्जुन अगर रिप्रेजेंटेटिव ना बने तो क्वेश्चन कौन करे और मसला है हमारे सामने कैसे पेश हो सकता तो ऐसा कोई बहाना चाहिए जैसे अर्जुन भी बोखा बन के क्वेश्चन करे ठाकुर जी भी उत्तर दे और गीता हमारा सामने रह जाए जितना सारे शास्त्रों का प्राकट्य है जितना तमाम शास्त्रों का प्राकट्य है यू कैन गो एंड सी सारे एक ही कारण है एक प्रश्न कर रहा है इसका उत्तर दे रहा है ये क्यों हुआ इसका उत्तर दे तो ये कारण है यहां भी ये समझ के चलो वेदव्यास जगत गुरु है वेद्यास जगत गुरु है ना है ही है ये वेदोभ्यास आज ऐसा बहाना रचा रहा है कि हम हमको जानकारी नहीं कुछ बता दो कि क्या कारण है क्या कमी है ऐसा विचार करना चाहिए नहीं तो आप सोचोगे अरे वेद्यास भूखा है हम भी बुखाए बेद भी भूखा है ठीक ही है चलो हैं? ऐसा नहीं तो इस समय क्या हुआ नारद जी का सामने जो क्वेश्चन किए तो नारद जी इधर बताया गया सौ एकदा सौ कदाचित सरस सत्या उपस्पृशो जलम शुचि ही तो एक आशीन उदित रोविमंडल एक निर्जन जगह बैठ के ऐसा कर रहा था और धीरे धीरे क्या हुआ नारद हम प्रसंगों को संक्षेप कर रहे हैं धीरे धीरे नारद जी आ गया नारद जी आने के बाद नारद जी का सामने व्यास जी थोड़ा क्वेश्चन लग गया है क्या कारण है क्या कारण है जो हमारा मंदिर में पूरा संतुष्टि नहीं हो पा रहे वेद अभ्यास जो क्वेश्चन किया आ वेदोभ्यास को क्वेश्चन करने का पहले नारद जी इसलिए आया था नारद जी के फालतू नहीं आया था नारद जी इसलिए आया था कि अभी भागवत जी का प्रकाश होने का समय आया नारद जी आया आप पहले आते ही नारद जी पहले क्वेश्चन कर दिए वेदोभ्यास तो बाद में क्वेश्चन किया नारज आते ही प्रश्न किया ये परास महा भागो भवत आत्मना परितिश्वती शरीर आत्मा मनोसो मनसो ए बोबा ये कैसा क्वेश्चन हुआ महाराज तुम्हारा साथ किसी व्यक्ति का दोस्त का अगर दर्शन हुआ तो क्या बोलेगा कैसे हैं शरीर कैसा है ऐसा ही तो कहोगे ना किसी रिश्तेदार किसी कोई आए तो फोन पे बात हो कि मुलाकात हो तो कैसा बोलते हो कैसे हो कैसा शरीर है आपका यही तो बोलेंगे लेकिन इधर जो है नारद जी कैसा क्वेश्चन किया कैसा क्वेश्चन किया बोले हे परासर नंदन आपका मन और शरीर जो है हैं शरीर के साथ आत्मा संतुष्ट है ये कैसा क्वेश्चन है शरीर और मन का साथ आत्मा संतुष्ट है ये भी कोई क्वेश्चन हुआ और कैसा हो ऐसा बता दो सीधा ऐसा सीधा बोल दो कैसे हो ऐसा नहीं शरीर और मन का साथ कैसे हो इसमें क्या रहस्य है ये तो रहस्य है बहुत इसलिए बोले पराशर महाभाग भवतः परितुष्य शरीर आत्मा मानस एववा। शरीर और आत्मा का साथ खैरियत में होना सुख होना शांति में हो न जिज्ञासितम सुसम पन्न ओपीते महदूतम भारतम सर्वार्थ सर्वाथ परिविंगितमज्ञासितम सुसम जितना सारे जिज्ञासा है सबके आप समाधान किया धीरे धीरे बस सारे वेद पुराण आदि और अंतिम में क्या किया निखिल तत्वपूर्ण होती अपूर्व महाभारत ग्रंथ का रचना किया जिसमें सारे उत्तर है लेकिन ये महाभारत जो है ये आप पाठ करोगे तो आपका लिए आपका लिए खतरा भी हो सकता जी बार-बार पोहपादी आप महाभारत पढ़ते ना महाभारत पढ़ने जाओ तो उसमें गलती हो सकता क्योंकि इसका वो मंथन करके महाभारत को क्रीम आप निकल नहीं उसमें फंस जाओगे बहुत सारे घटना है ऐसा एह, ऐसा क्यों हुआ ये उचित नहीं था ऐसा आएगा तो अत पतन हो जाएगा इसलिए महाभारत महाभारत अगर महापुरुषों का मुख से श्रवण करो तो अलग हो तो विचार करके ही बताएंगे उसका विचार तो अलग है कौन सी घटना किस लिए हुआ इसका जवाब दे देंगे तो यहाँ जो है जो तमाम निखिल तत्वपूर्ण होती अपूर्व महाभारत ग्रंथ आप रचना किए हो तो धर्मादि विषय में जितना भी जानकारी है समस्त सब समझ तो उसमें प्रकाशित है कुछ क्या करो नहीं करो सब कुछ फिर भी क्या हुआ जिज्ञासितम सुसपन्न ओपी जिज्ञासितम सुसंपन्न जो कि जिज्ञासा है सोल्यूशन है तत्व ज्ञान जिज्ञासितम सुसपन्नम ओपी सारे आप समाधान कर दिए हो सुपन्नम ओपी सुसंपन्न महाभारत आदि प्रकट करने का बाद भी महत्दम कृतवान भारतम यस्तम सब तो कर दिया और फिर अंतिम में महाभारत भी कर दिया यस्तम सर्वार्थ परिविंगित जिसमें सर्वार्थ अर्थ किस किस्म का है धर्म अर्थ काम मुखो जो है सारे जो है सभी एक एक मीनिंग चीज चाहिए तो सारे इसका कैसे कैसे उसका दोहन हो सकता है दोहन मतलब जैसे गई माता से गो दो दूध दोहन होता ना ऐसे महाभारत से हो सकता लेकिन इसमें क्रीम जो है वह आपका लिए निकालना मुश्किल है इसमें है लेकिन आपका लिए जैसे दूध तो सामने रखा हुआ है लेकिन क्रीम तो दिखाई नहीं पड़ता जो दूध का मंथन करो तो क्रीम निकालेगा पहले तो निकालेगा नहीं ऐसा ही महाभारत ऐसा है तो इसमें से मंथन किया जाए तो साधु संतों तो उत्तर आएगा इसका बाद जब ऐसे बोले जे जिग्गा जिज्ञास बच्चे जिज्ञासितम अध ब्रह्मो यनातनम फिर भी इतना कुछ किए हो फिर भी आपका अंदर में डिसेटिस्फैक्शन पूरा शांति क्यों नहीं है अब उदास आप देखने में आपको लगता है उदास जैसा लगता है उदासी क्यों हो क्या है कारण बेदबास बोला इसी का ही तो खोज में हूं उदास क्यों बैठे हो आप उदास आप उदास नजर आ रहे है आप उदास नजर आ रहे हो किस देखिए क्या, क्या कारण है बेदब्यास जी बोले हा वही उसी का ही तो कारण नाम ढूंढ रहा हूं तो आप बोले उदास क्यों बैठे उदास मैं क्यों हूं इसी का उत्तर आपको देने पड़ेगा बोला तो हमको देने पड़ेगा हां आप दे दो बेदब्यास बोले हाँ आप जो आप जो हमारा जो अंदर में जो असंतोष है वो ठीक पकड़ा वेद जी बोले ओस्ती एवं में सर्वम इदम तयोक्तम तथापि न आत्मा परितुष्यते में आप जो बोले हो सब हम किया है आप ठीक ही बोला वेद उपनिषद वेद आदि उसके बाद महाभारत आदि सब किए लेकिन इसका बावजूद भी हमारा अंदर में परितुष्यते न ना, आत्मा परितुष्यते में परिपूर्ण सेटिस्फेक्शन संतुष्टि हमारे अंदर में अभी तक नहीं है इसका कारण जो है ये आपको ही बताना पड़ेगा क्यों बोले तम पर्यटन त्रिलोकम अंतर वायुरीवो वा आत्मा साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो तो ब्रत स्नात में नूनम अलम विचक्ष हमारा अंदर में कमी क्या है आप इस विचार करके बोलो क्यों आल आप कैसे बोले तम पर्यटन और कोई वो सूर्य जैसे एक जगह से और दूसरा जगह परिक्रमा लगाते हैं इसके द्वारा जगतवासी का जो अंधेरा है अंधेरा को मिटा देते हैं आप आप इसी किस्म का अब वायु रिब आत्मसाक्षी किसका हृदय में क्या है सका हृदय में कैसा है क्या है क्या कमी है सब वायु रीवो वायु रीवात्म साक्षी वायु जैसे अंदर में घुस जाता है आप सभी का हृदय में क्या कुछ है सब वो देख सकते हो आप वायु जैसा सर कोई का हृदय में घुस जाए सब हो सकते हैं तो आप जो आपका जो है आप ऐसे ही हो हर जगह जाते हो तो ये हमको बताओ हैं आप सब आप निर्मल आप ठाकुर जी का निजी जन है परावर ब्रह्मणी धर्मतो तो व्रत जितना सारे जगत में व्रत सुब्रतो वेद्यास को भी सुब्रत बुलाया गया क्यों सु जो भगवान का जो संतुष्टि विधान के लिए क्रियाक्रम उसी व्रत को सुब्रत बुलाया जाता है उसी व्रतों को जो धारण करता है उसका नाम सुब्रतो सु मन सत् व्रतों को जो धारण करके रखते हैं उसका नाम सुब्रत सुब्रत शब्द का ये माने हैं जो सु सत सुतों को धारण करके रखते हैं अपना जिंदगी में उसी का नाम सुब्रत है समझ में आया ये जो नारद जी का चरण में प्रार्थना किए जो आप जो हमारा अंदर में जो कमी है मैं नूनम अलम विचक्ष आप विशेष करके अनुभव करो जी हमारा अंदर में क्या कमी है नारद जी अभी उत्तर दे रहे हैं जे आप तो सभी कुछ किए हो ये तो हम देख ही रहा जगतवासी जानते क्या कुछ नहीं किए हो आप जो किए हो क्या नहीं किए हो क्या किया है ये बात तो क्या नहीं की सब किए लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि देखो सिनार्द वाचो भवता अनुदित प्रायम यसो अमलम बा, तुष्य तो मन्ने तदर्शन खिलम तो आपका अंदर में परिपूर्ण संतुष्टि का अभाव मेरा हिसाब से तो ये लग रहा है कि आप ठाकुर जी का जस, जस यश गान यो कीर्तन है ठाकुर जी का लीला ये परफेक्टली नहीं किया परिपूर्ण रूप से एकदम खुले दिल से ये आपने कि ये, ये ये ये एक कमी है है तो महाभारत में भी कृष्ण जी का लीला है सब कुछ है लेकिन ठाकुर जी का जो अन्य लीला है इस विषय में आप विचार नहीं किए वर्णन नहीं किए यही एक कमी हमको विदु बस सही बताया हम तो ठाकुर जी का विषय में तो एकदम अनोखा ठाकुर जी का जो लीला है अनन्न लीला अनंत लीला हरि अनंत हरि, रूप अनंत हरि लीला अनंत इसका बारे में तो हम कुछ ज्यादा कुछ नहीं किए तो इसी बारे में हमारा असंतुष्टि का कारण शायद यही हो सकता ट इज द ओनली रीजन यही कारण है तो नारद जी बताए जो जब भी कोई कोई ग्रंथी लिखे ग्रंथ लिखे कुछ कविता लिखे कुछ भी करे उसमें अगर ठाकुर जी का वर्णन नहीं है वही कोई काम का नहीं मेरा बात समझ में आई बात समझ में अगर कोई कविता लिखो कोई लेखनी लिखो जर कवि कितना सारे लिखते रहते दुनिया में वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स यू कैन फाइंड इन मार्केट, बाजार में कितना सारे बुक है कि ठाकुर जी का विषय में है कुछ है? और पहले हम बताया था गवेशा के लिए कितना गोयुक्त ईश्वणा इसका व्याख्या नहीं किया था गवेशा करते रहते हैं। गवेशा का अर्थ क्या है बोले गोयुक्त ईषणा तुम भी गवेशा कर रहे हो तुम भी विचार करते हो वैज्ञानिक लोग तो गवेशा करते ही रहते हैं आम, आम आदमी भी गवेशा करते हैं ऐसे कैसे हो सकता ऐसा नहीं हो सकता ये जरूर होगा ये तो एक किस्म का गवेशा है।, है एक होते रहते हैं हर कोई का दिल में गवेशा गो युक्त एषणा चलते रहते हैं गो मतलब यह गो, गो का मतलब है इंद्रिया जितना सारे सेंस ऑर्गन है अब ये सेंस ऑर्गन को यूज करके किसी विषय के ऊपर नॉलेज प्राप्ति करना चाहो तो इसको बोलते हैं गवेशन समझा मेरा गौ एषणा इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को संचालन करके कुछ ज्ञान को प्राप्ति करने का प्रयास प्रचेषा कर लो तो इसका नाम है गवेशन समझा मेरा वा? नहीं सर आई बात समझ में अपना इंद्रियों को यूज करो अपना इंद्रियों को समझ यहां तक कि मन को भी मन को भी एकादश इंद्रियों माना गया इलेवंथ इंद्रियो पंच कर्म मंदियो पंच ज्ञान इंद्रियो लेकिन शास्त्रोकारों ने बताया कि मन को देखा नहीं जाता बिस इज दस्ट ऑफ ऑल ऑर्गन जितना सारे सेंस ऑर्गेन है इनमें ये सबसे बड़ा तगड़ा तुमको धक्का लगे फेंक देंगे इतना तगड़ा है और ये जो मन है मन को लेकर एकादश इंद्रियों और सारे को बजे बाजी लगाकर आप इंद्रियों को संचालित करके संचालन करके आप किस विषय किसी भी विषय में ज्ञान प्राप्ति करने का प्रयास प्रचेषा कर लो इसी का दैट इज कॉल एक्चुअली रिसर्च इसका नाम रिसर्च है गो इति गवेशा व्याकरण में आता है और नारद जी कह रहे हैं नौजत बचह चित्र पदम हरे रेयसो यगत पवित्रम प्रगणित कहिरचित जिस लेखनी में ठाकुर जी का कोई गुणगान नहीं है ठाकुर जी का कोई प्रसंग नहीं है नरेपद हरेर जसो ना विसर्ग नहीं है।, है। यद जगत पवित्रम प्रगृित तो कहिर्चित कोई भी कुछ वचन बोले कोई लिख दिया लेकिन ठाकुर जी का कोई प्रसंग नहीं है तो तीर्थ तो मुशंती मानसा नजत्र हंसा निरमती उसमें कोई भी बाक बोल दो कोई लिख दो ये का, का, का, का तीर्थ माना जाएगा तुम तो बड़ा भारी लिख दिया लेकिन इसको ये जो लेखनी है जो स्थान है कौआ का तीर्थ स्थान हो गया कौवा पैर दिया और डर टी किया है इसलिए बोला तो बोलचे न इसको तद बयासम तत्तम संति मनसा बयास मतलब कौआ कौआ जैसा कौआ का काम क्या है जे जिस नगर में कौआ रहे वो एकदम पूरा खराब हो जाए जहां मछली मुंग खाने वाला आदमी ज्यादा है वहां कुआ ज्यादा रहता है वो कौवा उठ पटांग मचाते इधर से उठ के उधर फेंक दिया उधर के उठ का काम ही ऐसा है कौआ जैसा है जो डांटी चीजों में रमन करने वाले कोआ है वो कवाई है चाहे जितना भी, भी बड़ा कवि हो कितना भी उत्ता, उत्ता रचना जो स्ट्रॉन्ग है लेकिन माना नहीं जाएगा बहुत सारे अंग्रेज को भी है कीट्स, सेली, पीवी, सेली, बहुत सारे लेकिन क्या काम हुआ हमारा एक कवि था बड़ा भारी कवि उसका नाम है माइकल मधुसूदन माइकल हो गया हमारा घर हमारा आरोप बंगला में आविर्भाव हुआ लेकिन उसको दिखाई नहीं पड़ा ये बेकार की चीज है बांग्ला में जो इतना विधवा है इतना भारत में इतना सब फेंक दिया फेक फाक के चला गया फॉरेन में बोले यही अच्छा है क्रिश्चियन हो गया है? अब बाद में रोना पड़ा राधा कृष्ण के चरणों में तो थोड़ा दो हमको क्यों क्या करे राधा कृष्ण तू तो फेंक के चला गया माइकेल हो गया माइकेल और बाद में रोना पड़ा रोते रोते रोते रोते आया फिर भारत में और बोले क्या हे बंग भंडार तबो तो भंडारे विविध रोहतान एक एकितन कान लिखा पहले तो पागल था वो लक्ष्मण जी को अपमान किया करके मेघनाथ बहुत काव्य है इसमें मेघनाथ को बड़ा किया और लक्ष्मण को ऑर्डिनेरी बना दिया बेकार लक्ष्मण हार गया उसका ऐसा ही को भी है कवा जैसा को ये ऐसा को है ना कवा जैसा कोबी उससे तो अच्छा है को भी नजर इस्लाम उससे कम से कम अच्छा है कम से कम तो उसका दिमाग में आया ये बीस सोलो ये विराट शिशु आन मन खेली छो कम से कम ये तो दिमाग में आया ये बीस लेकर एक विराट शिशु है गोपाल खेल रहा है ये मुसलमान है फिर भी अच्छा तुमसे अच्छा है, है ना अच्छा रविन्द्रनाथ ठाकुर भी बोला बोला बहुत सारे गीतांजलि में वो अमार माथा न तो कोरे दाओ हे प्रभु तुम्हार चरण तले इसका माने क्या है ठाकुर जी सामने है न तब ना बोल रहा है कोई नहीं है हम बोले मुसलमान भैया सब अल्लाह हो अकबर बोलते हैं हम बोले किसका पीछे कर रहे हैं तू अल्लाह तो देख नहीं पड़ता अल्लाह का कोई भावना आता है तेरा दिल में अल्लाह कैसा है बोला अल्लाह तो निरा करें अल्लाह निरा करें जब ही बोल रहे अल्लाह अकबर बिस्मिल्ला अल्लाह है बोल रहे किसको बोल रहा कोई सुनने वाला है तेरा अल्लाह तो कुछ नहीं है सुनने वाला नहीं है वो बोल रहे ऐसा नहीं है भाव भाव ऐसा नहीं वो लोग समझ में नहीं आया है वो जो बोलते रहते हैं कि वो लोग जानते नहीं हम बोलो ठीक से बोल अल्लाह का कोई भाव आता नहीं ठीक से बोल छाती पकड़ के कुरान को बोले महाराज जब अल्लाह अकबर बोलता हो थोड़ा बहुत रूप आता है हम आ कम टू द्वाइंट रूप आएगा ही क्योंकि अल्लाह में अल्लाह का रूप है महाप्रभु दिखाया कुरान में अल्लाह का रूप फतेहमा ने अल्लाह का दर्शन किया एक झलक कुरान में है और महाप्रभु ने बोला अल्लाह श्याम सुंदर श्यामरा सा रूप है तेरा कुरान में है क्यों उसको काट के फेंक दिया बदमाश है अल्लाह का रूप अल्लाह बिस्मिल्ला रसुल्लाह है उसका रूप है तो जो भी है तो ये जो है आपका रविन्द्र ठाकुर जो बोला हमारा माथा न तो करेगा ये अगर कोई सामने कोई नहीं है किसका सामने सर झुका दो कोई व्यक्ति नहीं है हम आसमान में बोले हमारा हमारा माथा झुका दो तो स्वरूप का तो थोड़ा बहुत बहुत हुआ होगा रविन्द्र ठाकुर भक्ति ठाकुर से हरी कथा सुना है रविन्द्र ठाकुर भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल से कई घटना है हरी कथा सुना रविंद्रनाथ ठाकुर रसिकलाल विद्याभूषण बोलके बड़ा वैष्णव उसका सामने जाता था चूरा साकोर जोड़ा साकोर से उधर जाते थे बागब बागब स्ट्रीट 25 नंबर बागबार स्ट्रीट उसमें रहते थे वो डॉक्टर भी है और बड़ा वैष्णव सिद्धिला हुआ था उसका सामने आता था और रविन्द्रनाथ ठाकुर बोलते थे जे अच्छा ठीक से बताओ लोग हमको को भी बोलते हैं रसिक मोहन विद्याभूषण को बोलते हैं थे, आ, बोलते बे हमको लोग कॉबी बोलते हैं लेकिन आपका लिखा में क्या है जो लेखा को किताब को थोड़ा ऐसा कर दो रस गिर जाए वो वैष्णव को भी है ना रविन्द्रनाथ ठाकुर बोल हम तो हमको तो कभी बोलते है, हैं बचपन से हम कभी कविता लिखते हैं हमारा नाम हुआ मशहूर हो गया हम लेकिन आप कौन सी कॉबी हो जो आपका लिखा में थोड़ा देखने जाए तो किताब को थोड़ा ऐसा कर दे लगता है किताब से रस गिर गया ऐसा रस है समझा मेरा बात इसका नाम है रसिक मोहन विद्याभूषण जो भी है तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है वो रविंद्रनाथ जी का जड़कव जब भी जर्को भी है 100 परफेक्शन नहीं पहुंचा क्योंकि आश्रय नहीं लिया आश्रय लेने का बाद ही दीखा लेने का बाई दिव्य ज्ञान पैदा होता थोड़ा बहुत आया समझ में क्योंकि बाबा निर्विशेषवादी था ब्रह्मोपासक रविन्द्रनाथ जी के जो बाबा है और निर्वि निर्विशेष ब्रह्म का उपासक और उसको बचपन बच, में उसको लेके और वो जो है आपका क्या है वो शांतिनिकेतन जो है बोलपुर वहां ले जाते थे उसी जगह पे विद्यालय हुआ रविन्द्रनाथ का जो पिताजी है पर बाबा प्रिंस द्वारका नाथ ठाकुर आदि पूरा जमीन ले लिया था बड़ा उसी जगह शीशे का कामड़ा था शिष्य का कमरा में बैठ के सुबह से ब्रह्म का उपासना करते थे और रविन्द्रनाथ ठाकुर के बच्चों ने लेते पिता बोलते चल हमारा साथ और जाके रविन्द्रनाथ घूटते थे और बाप पिताजी का प्रभाव भी आया निर्विशेष ब्रह्म का और वैष्णवों का संग किया स्विशेष बात भी आया तो गीतांजलि जिसको लिख लिखने का बाद जो टाइटल मिला नोबेल प्राइज मिला तो उसके पीछे ये रहस्य है तो सविशेष बात भी है और निर्विशेष बात लेकिन परफेक्शन नहीं आया भक्ति नहीं आया भक्ति आया नहीं किसी जन्म में हो सकता तो ये जो है, ये जो है हम काल को सुबह का समय में खूब जल्दी करो जिंदगी जा रहा है सब आके चुपचाप बैठो सुनो सारे काम को फेंक दो और सुनो काल सुबह का समय हम इसका विषय में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे जल्दी नारद जी का जो बचपन में नारद जी का पूर्व जन्म का इतिहास ऐसे तो नारद जी नित्य सिद्ध जो है बड़ा बड़ा पहुंचा हुआ जो है वो महात्मा लोग जानते हैं बाजार का आदमी जानते हैं और नारद जी का पूर्व जन्म अरे नारद जी तो नित्य सिद्ध पार्षद है उसका पूर्व जन्म इसका उत्तर हम देंगे काल सूबे के का अधिवेशन में नदवचिपम हरेरयसो जगत् पवित्र प्रगृत कहेचि तद्वयासं तीर्थम सी मानसा न हंसा निरमें उशिषया तदाग विसर्ग जनतालब यतिश्लोकम बधतामी न मैं अनत स यृण्ति गायंति गिण्ति साधव नष्क अच्युत भाव वर्जित न सवते ज्ञानम निरंजनम कुत पुनः श भद्रेस्वरे न चापत कर्म जदपीकार कल्प दुर्वश्य सिन्वय पथि चन पावन बुष्ण्योण